तो आवश्यकताओं को जैसे हमने लिखा हम ठीक से पहचान पाएं तो बच्चे की आवश्यकता बड़े की आवश्यकता बुजुर्ग की आवश्यकता अपनी आवश्यकता ये सबको हम ठीक ठीक पहचानना चाहते हैं तो संबंध तो एक एक डायनेमिक है संबंध को स्टैटिक तो है नहीं कोई चीज़ उसमें तो हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है यू हैव टू बी लाइव देयर सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अगर हम अगर हम चाहते हैं कि संबंध में शिकायत ना हो अगर हम चाहते हैं कि अभावमुक्त हों तो हम उस डायनेमिक को समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा है ना जैसे अभी आपको शरीर को आपको एक चेंज ऑफ एक्टिविटी की जरूरत तो है उसको समझ गया तो हो गया वापस क्या होगा तो ऐसे अभी एक परिचय शिविर की जरूरत है लेकिन यही थोड़ी चलता रहेगा हाँ बाइक बाइक भ्रम भ्रम वाली जो स्थिति है तो उसमें हमारे साथ यही लगातार बना रहता है जब भी हम वैल्यूज की बात करते हैं मूल्यों की बात करते हैं कि ये सब किसी को बताने से आने वाला नहीं, आने है।, नहीं ये, है ये ये इंसान में अपने आप होगा होगा तो हाँ। है ना कि ये, ये ये क्या नाम है आपका भाई साजन साजन हाँ। <laughs> बिना सजनी का साजन अभी तो साजन भाई जो बात कह रहे हैं वो ये बात अपने को ठीक से समझ में आए कि अभी तक हमारी यही मान्यता है कि वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट तो एजुकेशन फॉर व्हाट? इट कैन नॉट बी टॉट अभी ये समझ में आया कि एजुकेशन का मतलब ही ही है है। कि वैल्यूज़ वैल्यूज़ का को पढ़ा पाना एजुकेशन तो पहले क्या था क्यों नहीं पढ़ा पाए क्योंकि हम समझे नहीं थे है ना तो अनुमान कर रहे थे कोई आदमी अच्छा मिलता कोई बुरा मिलता है यार देख लो भैया वैल्यूज के बारे में तो वो बॉर्न होती है होती तो होती है नहीं होती तो नहीं होती कुछ नहीं कर सकते इसलिए मानव हमारे पकड़ में नहीं आया मानव पकड़ में नहीं आया इसलिए वैल्यू मतलब पकड़ नहीं। मतलब उसमें बाकी सब चीजों को हम पढ़ाते हैं जो जो वैल्यूज हैं इनको हम नेचुरल मानते हैं पढ़ा नहीं पाते मतलब ना? ये नेचुरल हैं क्योंकि अभाव है टीचर में भी अभाव उस बात का सिलेबस लिखने वाले में अभाव पेरेंट्स में अभाव संविधान लिखने वाले में अभाव जज में अभाव है ना एरोप्लेन चलाने वाले में अभाव मिलिट्री वाले में अभाव सब में अभाव तो कौन पढ़ा उसको तो आप तक माना जाती है इनका बहुत अच्छा ध्यान गया है कि वैल्यूज क्यों नहीं पढ़ा पा रहे थे क्योंकि वैल्यू समझे ही नहीं थे तो छोड़ दिया वहां आके छोड़ दिया कि तुम जो करो सो कर लेना है ना तो सुविधा को चीजों को पढ़ा दिया तो एजुकेशन का मतलब ये है जिससे कि वैल्यूज हमको समझ में आ जाए किसकी वैल्यू समझ में आनी है पहले अपनी।, अपनी खुद की वैल्यू समझ में आनी है हम दुनिया भर की वैल्यू तो पढ़ा दी इसकी वैल्यू ये है इसकी वैल्यू ये है देखो ये जरूरी है बहुत जरूरी है और आदमी क्यों जरूरी है बता तो ही नहीं भाई इसीलिए आदमी अधूरा का अधूरा रह गया भाई तेरे कूलर निकाल के ले जा देता, कुछ काम ही नहीं करते या यहीं पे अपॉइंटमेंट करा ले, ड्यूटी लगा ले शिविर खत्म हो जब तक हाँ ठीक बात है तो हमको सिखा दे भाई हमको तो पता ही है सीखना सिखाना समझना समझाना कुल मिला के व्यवहार है ठीक है बात ये बात समझ में आ गई तो क्या चीज नहीं आ गया अभी क्यों एक एजुकेशन अपन कर पाएंगे अभी क्यों हम व्यवहार करने के लायक हो पा रहे क्योंकि देखो व्यवहार का मतलब ही है मूल्य शिक्षा का मतलब है मूल्य तृप्ति का मतलब है मूल्य तो तीनों चीजें नहीं घटित हो पाई व्यवहार नहीं कर पाए काम कर रहे हैं काम करने की मशीन बन के बैठे हैं वर्कोवली गए क्योंकि क्या करेंगे वर्कोवली क्यों हो गय? क्योंकि वर्क की तृप्ति नहीं हुई तो साथ में अल्कोहल और जोड़ लिए तो अर्कोलिक हो गए <laughs> और काम करें और काम करें क्योंकि व्यवहार से तरपती है वो काम से तरप्ती नहीं है अभी भी हमारे कई भाई, भाई पूछ रहे हैं कल से जाके कौन सा काम करूं काम से तरप्ती नहीं है बैठ के सुन पहले समझ काम से तरप्ती नहीं है आदमी व्यवहार करने से तरपती हो रही के बात समझ में ही तो यहाँ जहाँ वैल्यूज़ की बात आई वहाँ तीनों जगह पे अपन फेल हो गए शिक्षा में फेल हो गए परिवार में फेल हो गए संबंध में फेल हो गए मतलब और जीने में फेल हो गए तो ये ये ये कमी किस बात की है मूल्य की शिक्षा नहीं हो पाई मूल्य की शिक्षा का नाम जरूर चल रहा कई दिन से उसमें कोई मूल्य वूल्य की बात नहीं हो रही है उसमें तो चोरी करने वाले का भी कोई मूल्य है दारू पीने वाले का भी कोई मूल्य है बीड़ी पीने वाले का कोई मूल्य है उसको तो मूल्य सबके अपने अपने ऐसे जगह पर जाकर अपन घुटने टेक दिए ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो ये सम, ये तब पता चलेगा कि क्यों इसमें तृप्ति को आश्वासन दिया गया है, क्यों इसमें सर्टेन है कि हम तृप्त हो सकते हैं क्योंकि हम व्यवहार करने लायक हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी उपयोगिता को समझ पाते हैं और उपयोगिताओं को समझा जा सकता है मानव में जो खालीपन है वो केवल अपनी उपयोगिता का अस्पष्टता ही है ये ठीक बात है बहुत अच्छा ध्यान गया आपका आप सबका भी ध्यान गया होगा लेकिन इसको इस तरीके से देखना ही चाहिए पूरी एजुकेशन में अपन वैल्यूज़ पे आके छोड़ दिए कि भैया देख लो अब इसमें कुछ नहीं कह सकते वो तो होती है।, है ना वो अभाव, अभाव न्याय के याचक है वैल्यू भर दे इसकी याचना कर रहे हैं हम और वो याचना करते करते करते इतने बड़े हो गए लेकिन नहीं हो पाई तो जो कोई भी सहायता हमको मिली जितनी अच्छी मिली वो भी नहीं हम स्वीकार कर पा रहे हैं तो यदि आप किसी के लिए सुविधा का कितना भी काम कर दोगे यदि उसको सुखी नहीं कर पाओगे तो वो आपके प्रति ग्रेटिट्यूड को फील कर पाएगा नहीं कर पाता है आप बोलते भी हो इतना किया है इसके लिए लेकिन ये तो बिल्कुल एकदम ऐसा क्योंकि उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला है सब कुछ कर दिया भाई के लिए लेकिन तृप्ति क्यों नहीं है क्योंकि जो इनको चाहिए था वो योग्यता इनमें भी नहीं है और आप में भी नहीं है ये बात समझ में आई तो आपकी जिंदगी में आप देखोगे बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जिसमें आपने पता नहीं क्या क्या किस किसके लिए किया था और आज तक उसका कोई एक्सेप्टेंस उधर से नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपको जो करना चाहिए था वो पूरा आप नहीं कर पाए तो दोष कहा चला गया कमी पर गई अपनी साइड पे ही है तो हम कृतज्ञता पूर्वक जी इसका मतलब हमारे साथ तो कुछ हो तो दो चीजें हैं है ना सुख और सुख के अर्थ में सुविधाएं दोनों चीजें हैं तो सुख और सुख की व्यवस्था जब तक इसकी स्पष्टता इस नहीं होगी हमारे में कृतज्ञता आएगी नहीं आवेश में हम जिएंगे। आवेश में हमको जीना है कोई अपने आवेश को व्यक्त करता है कोई अपने आवेश को व्यक्त नहीं करता है गुस्सा सबको आ रहा है कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है कोई चुप रह के उसको पचा जाता है कोई चिल्ला चिल्ला के उसको पचाता है ईद हो रहा है और क्या हो रहा है ऐसा नहीं कि इनको गुस्सा नहीं आ रहा है एक दिन अगर किस दिन आगे तो देखना क्या होगा है ना तो ये समझ में आ जाए कि हमारा फेल्यूर है और ये खाली रोका नहीं जा सकता कब रुकेगा ये जब हम सुखी होंगे जो हमको सहायता मिली है किससे सहायता मिलती है आदमी को आदमी की सहायता कौन करेगा मानव की सहायता मानव ना देवता करने वाले ना भगवान करने वाला हम देवताओं के प्रति और उनके प्रति तो के बैठे हुए हैं उनको जो करना होगा करते होंगे अपन क्यों मना करें लेकिन यह समझ में आया कि मानव को मानव के प्रति जो करना है वो दायित्व क्या है हमारा सुख पहले सुविधा बाद में सुख के लिए समझ और व्यवस्था शिक्षा और व्यवस्था अगर मिलेगी तो अगली पीढ़ी आपके साथ कृतज्ञता पूर्वक जिएगी ये बात आप समझ लो ये बात आप समझ लो तो अगर ये बात समझ में आती है तो आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या बनता है है ना कि अगली पीढ़ी को कितना बेहतरीन अवसर हम उपलब्ध करा दें वो कृतज्ञ रहेंगे आपके साथ जुड़े रहेंगे उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी तो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे है ना ये बात समझ में आती है कोई आदमी ऐसा है नहीं जिसको आप सुखी करने में सहयोग कर दो और वो उसको कंसीडर ही नहीं करे ऐसा होता ही नहीं है ऐसा होता ही नहीं है आदमी सुखी होता है तो आपको आपके प्रति कृतज्ञ रहता ही है सुखी नहीं होगा तो कहाँ से कृतज्ञ हो जाएगा ये बात समझ में आए चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ लिखे हैं ये स्थापित मूल्य ये फीलिंग्स में आ रहे हैं ये हमारी योग्यता है इस प्रकार से हम प्रकट हो रहे हैं एक्सप्रेशन है सम्मान सुहाद्रता है ना हमको कोई समझ सकता है विश्वास सौजन्यता सौजन्यता का मतलब क्या हुआ हेलो सोजनता का मतलब भी हुआ यदि मेरे में विश्वास होगा मेरा आचरण निश्चित होगा तो मैं दूसरे मानव के साथ सहकारी हो पाऊंगा दूसरों के साथ मिलकर हम कुछ काम करने की योजना बना पाएंगे सहयोगी हो पाएंगे और सहभागी हो पाएंगे ठीक है इनको विस्तार से आगे कभी भ्या, समझेंगे भैया जी मेरा एक सवाल था हाँ जी किधर हाँ आ, जैसे आप ये बोल रहे हो आदमी आदमी के साथ मतलब प्रकार का अभाव में आपके साथ जी जी के तंग आ गया आप मेरे साथ जी के तंग आ गए हम एक दूसरे को कोई मदद नहीं कर पा रहे है तो थोड़ी देर आराम करने दोनों थोड़ा तो थोड़ा तो यार दूरी बना कर रखो ये हमारी अभाव है असफलता है याद करिए याद करिए वो दिन जब आप छोटे थे आपके मम्मी के साथ आपको स्पेस चाहिए था अलग से प्राइवेसी चाहिए थी है ना आप दिन भर मम्मी गोदी में दिन भर पापा गोदी में भाई के साथ दिन भर खेलते थे आप क्योंकि आपको संभावना थी कि आप सुखी हो सकते हो धीरे धीरे धीरे आशाएँ निराशाएँ में बदल गई हैं और हमको पता नहीं चल रहा उसका लक्षण यही है क्या लक्षण है प्राइवेसी की डिमांड स्पेस की डिमांड यार स्पेस तो दुनिया में इतना सारा उपलब्धि है अलग से स्पेस क्यों चाहिए क्योंकि साथ जीकर साथ जीना बोझा हो गया है साथ जीकर साथ खुशहाली होने की जगह साथ जीना हमारे पर लाइबिलिटी हो गया है बोझा हो गया है थक गए हैं भाई तो थोड़ा हमको सांस लेने के लिए आराम करने को जगह चाहिए उसका नाम है प्राइवेसी उसका नाम है स्पेस और प, चरित्र में पारदर्शिता नहीं है तो प्राइवेसी चाहिए है ना चरित्र में पारदर्शिता नहीं है तो प्राइवेसी चाहिए जी और जीने में थकान है तो स्पेस चाहिए है।, है ना यदि हम यदि हम खुशहाली के साथ जीते हैं सफलता के साथ जीते हैं और हमारे लिए संबंध खुशहाली का स्वरूप बनता है उसमें कोई बोझा नहीं होता है तो क्या हमको चाहिए स्पेस फिर स्पेस की कमी ख़त्म हो जाती है जब तक दुखी हैं तब तक जगह कम पड़ती है आप देखिए आप देखिए यहाँ पर अभी हम चार लोग रह रहे हैं कितने लोग ऑलमोस्ट 400 लोग रह रहे हैं और यही जगह पर पहले एक आदमी के दो बाप बेटे भी साथ में नहीं रह पाते थे सिर्फ दो आदमी भी आए दिनों की लड़ाई होती थी भाग जाते थे ना आज इस जगह पर हम 400 लोग रह पा रहे हैं और यकीन मानिए ऐसे कैसे हम लोग कई साल तक रह सकते हैं आप ऐसे नहा धो के कपड़ा पैक करके इधर आते रहे यदि हमको संबंध समझ में आता रहेगा समझने की जो खुशहाली है तमाम तरह की सुविधाओं की कमी आपको कमी नजर आती है हाँ या ना आप दुनिया के फाइव स्टार होटल में रहके आए होंगे सात दिन रहने में आपको होटल में कई सारी कमी दिखती है हाँ या ना धीरे धीरे यहाँ पे आपको सुविधाओं की कमी बढ़ रही है घट रही घटती जा रही है? आपको लग रहा है क्या है? बहुत सुविधा यहाँ तो ये ये ताकत कहाँ से आ रही है आपके अंदर ये आवाज कहां से आ रही है धीरे धीरे आपको संबंध समझ में आने लगा है ना तो कोई कोई बात हमको पकड़ में आने लगी तो धीरे धीरे हमको लग रहा है सुविधा विविधा क्या यार मिला कि नहाना दोना खाना पीना थे ही सारे घर क्या हैं घर हमारे लिए संरक्षण की जगह नहीं है घर तो सामान रखने की जगह है है ना घर क्या चीज़ें सामान को हवा पानी से छुपाने की जगह है। शरीर भी एक सामान है उसको भी छुपा छुपा क्या देते हैं थोड़ी देर के लिए तो ये समझ में आता है घर हमारे सुख के स्रोत नहीं है भाई तो घर की डिजाइनिंग के पहले अपनी स्वयं की डिजाइनिंग जरूरी है ठीक है आंतरिक डिजाइन ठीक नहीं होगी तो बाहरी डिजाइन कहां से ठीक कर लोगे दीदी तो पहले अंदर की डिजाइन ठीक करते हैं फिर बाहर की डिजाइन ठीक करेंगे ये बात समझ में आया ये बात समझ में आ गया तो ये समझ में आना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वैल्यूज कैन बी टॉट नाउ इज फॉरवर्ड एजुकेशन ठीक है ना अब समझ में आता है तो दूसरा सौजनीयता का मतलब ये हुआ सहकारी सहयोगी सहभागी होना अभी हम किसी के साथ काम कर पाते हैं क्या किसी के साथ आप काम कर पाते हो हाँ या ना ना आप अभी किसी के साथ काम ही नहीं कर पाते हो आपको हैरार चाहिए रहती है क्या चाहिए आप साथ में थोड़ी काम करते हो यू नीड हैरार कोई आपका बॉस होना चाहिए कोई आपका सबॉर्डिनेट होना चाहिए बराबर वाले आदमी से जो एकदम बराबर है आप भी असिस्टेंट मैनेजर वो भी असिस्टेंट मैनेजर उसके साथ काम करते हैं आप या उसके साथ द्वेष करते हो या उसके साथ कंपटीशन में रहते हो क्या करते हो तो विश्वास का अभाव है तो साथ मिलकर काम कर ही नहीं सकते हैं सहयोगी आप सहयोगी होते हो अभी सहयोगी हो सबर्डनेट को नहीं आ उसको सहयोगी हो बॉस को नहीं आया उसको सहयोगी है स... अपने कलीग को समझ में उसको सहयोग करते हैं नहीं है ना अपना इम्पोर्टेंस साबित करने के लिए करते हैं तो ये समझ में आता है ये विश्वास का अभाव है आगे समझेंगे स्नेह है सुख समझ में आ गया तो समाधान समृद्धि एक लक्ष्य बन गया तो लक्ष्य के प्रति कमिटमेंट हो गए उसका प्र... ये स्नेह का शिष्ट मूल्य है ममता उदारता उदारता पूर्वक हम प्रस्तुत होते हैं है ना जो कुछ भी है अपने पास वो सभी संबंधियों को हम उदारतापूर्वक देते और देकर खुशी होते हैं उदारता का मतलब लेकर खुशी होना नहीं है उदारता का मतलब लेके सुखी होना नहीं है उदारता का मतलब दे के सुखी होते हैं जैसे अपने बच्चों को हम, हमको जो चीज पसंद आती है पहले उसको खिला के हम सुखी होते हैं कि नहीं होते अब वही फार्मूला सबके साथ है वो अपना पराये की दीवार बीच में सड़ गई तो जो कुछ हमारे पास बढ़िया से बढ़िया है ममता का मतलब प्रकाशन कैसे होगा उदारता के साथ है ना तो उदारता पूर्वक हम देकर सुखी होते कृतज्ञता है तो सौम्यता सौम्यता का मतलब क्या हुआ स्वयं पे कंट्रोल नियंत्रण इज इक्व टू स्वयं पे नियंत्रण स्वयं पे नियंत्रण बराबर आवेश से मुक्ति स्वयं पे नियंत्रण बराबर आवेश से मुक्ति मुक्ति परमानेंट मुक्ति है ना स्वयं पर स्वयं का नियंत्रण आवेश से सदा सदा के लिए मुक्ति ये बात समझ में आई ये बात समझ में आ रही है ये पच रही है कि नहीं पच रही आपको कभी गुस्सा ही नहीं आए ये बात पचती है चाहते तो कभी देखा नहीं है ना तो ये समझ में आ जाएगा खुश होना मतलब एक प्रकार का ट्रिगर है आवेश है आपके मन की चीज शाम को बन रही है तो आपको ट्रिगर हो गया एक किक पड़ी आपको उसको खुश होना बोलते हैं हम बड़े खुश हो रहे जी आज कारण में जाओगे तो पता चल जाएगा है ना कारण में जाओगे पता चलेगा कि किस कारण से हो कारण पे मुद्दा है ना कि आपके सुखी होने पे मुद्दा है जी भैया अरे आपको भी खुशी होती है मुझे भी होती है आपका मतलब भ्रमित मानव में आपको खुशी होती है उसका कारण यहाँ लिखा हुआ था ढेर सारा वो होता है <laughs> और हमारे को खुशी होती है उसका कारण ये लिखा हुआ है अब आपको जो ठीक लगता है वो कर रहा आप। स्वतंत्रता आपकी अपनी है हाँ जी तो ये नियंत्रण कैसे आएगा खुद पे सुखी होने पर ही नियंत्रण है जब तक आदमी सुखी नहीं है वो दूसरे मानव के, के साथ शिकायत करेगा कि नहीं करेगा मैं सुखी नहीं हूँ जैसे ये शिविर हुआ और इस शिविर के पहले यदि मैं सुखी नहीं हूँ तो मैं घबराऊंगा पता नहीं कौन कौन लोग आने वाले पता नहीं क्या पूछने वाले मेरे पास उसका उत्तर है कि नहीं फिर वो कुछ पूछेंगे तो वापस गुस्सा होगा फिर वो घर चले जाएंगे तो लगेगा क्या हुआ यार कुछ हुआ या नहीं हुआ तो यदि हम सुखी नहीं हैं तो मानव से हम घबराते हैं क्या करते हैं घबराते हैं और घबराहट में क्या करते हैं भयग्रस्त क्या करेगा भय फैलाता है तो यदि मानव के साथ मानव के प्रति आप में भय खत्म हो जाए भय हम सोचे कैसे खत्म हो जाएगा हम सोचे पैसा खट्टा हो जाएगा तो लोग वैसे डरेंगे वो सब नहीं हुआ अभी अपने को समझ में आया कि समाधान से सुख होता है यदि मैं सुखी होता हूं तो मेरा आवेश की आवेश की मुक्ति हो गई है ना तो गुस्सा खत्म हो गया और खाली गुस्सा खत्म नहीं होता है सभी तरह के आवेश आवेश कितने तरह के हैं छह तरह के आवेश हैं कितने तरह के आवेश कौन कौन से छह आवेश हैं कोई लोग बोलेंगे फिर जियेंगे गाय के लिए एक डॉक्टर के पास लोग गए उन्होंने कहा देखो ऐसा है स्वस्थ रहना बोले हाँ तो बोले काम करो ये मत खाना वो मत करना ये मत करना तो स्वस्थ रहोगे तो फिर जीना का के लिए तो शायद आपके लिए भी ऐसे कुछ निकल गया है आवेश कितने तरह के हैं है एक आवेश है भैया वात्सल्य का शिष्ट मूल्य क्या है लिख दूंगा अभी ये पर कर ले पहले छह तरह के आवेश हैं एक आवेश है है ना क्रोध क्रोध एक तरह का आवेश है या नहीं है मानव होकर मानव के प्रति जो अस्वीकृति हो गई उसका प्र... नाम है क्रोध ठीक है बाद एक समय आपको क्रोध नहीं आता था एक समय बाद आना लगा ऐसा हुआ या नहीं हुआ क्यों हुआ ऐसा क्योंकि मानव से जो उम्मीद थी आपको नहीं मिला आप सुखी होना चाहते थे आपको सुख मानव से नहीं मिला क्रोध दूसरा मोह और तीसरा क्रोध मोह लोभ मद मत्सर्य और काम ये छे तरह के आवेश ये बात समझ में आई क्रोध मोह और काम ये तीन तरह के आवेश लोभ मद मात्सर्य तीन तरह के आवेश है ना तो ये हमको समझ में आ जाए नहीं मोह लोभ और काम ठीक है इसका नंबर थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे कर क्या? ठीक है वापिस तो काम मोह लोभ मध मत्सर्य और क्रोध ये मत को यहाँ कर देते क्रोध को यहां कर देते हैं क्रोध मद और मतसर्य हिंदी के छह शब्द डरी है मत काम का मतलब एक प्रकार का आवेश यदि सुख नहीं है तो सुखी होने के लिए कहाँ जा रहे हैं शरीर के पास जा रहे हैं है ना सुखी नहीं है तो कहाँ जाएगा आदमी बोर हो गया क्या करेगा परेशान है तो क्या करेगा वो उसके अंदर एक प्रकार का आवेश काम का आवेश सुखी नहीं है तो मोह दूसरे मनुष्य के बिना मैं ठीक से जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा अपने बच्चे के बिना हम जी नहीं पाएंगे इसके बिना नहीं जी पाएंगे व्यक्ति विशेष के साथ जीने का जो कार्यक्रम बना वो मोह हो गया और लोभ प्रॉफिट मेकिंग ये एक प्रकार का आवेश है, क्रोध है ना ये दूसरे आदमी को एक प्रकार से देखेंगे तो अस्वीकृति है मानव के बारे में मध मध का मतलब ये है कि आप किसी अहंकार में आ गए और मत्सरे का मतलब है कि जिस अब जो भी आदमी मिलेगा उसका नुकसान करने का सोचते हैं है ना जिसके प्रति द्वेष हो गया ईर्षा हो गया हो गया। ये छह तरह के आवेश से मुक्त होने के लिए आदि काल से लोग काम कर रहे हैं कर रहे है? आवेश से मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं आवेश से मुक्ति ऐसे नहीं होती है अंधेरे को भगा सकते हैं क्या है। अंधेरे को भगा सकते हैं क्या ये अभाव है अभाव को भगा सकते हैं हा या ना भैया इसी पे अभाव को भगा सकते हैं एक मिनट अभाव को भगा सकते हैं अभाव को भगा सकते हैं या भाव को ला सकते हैं भाव को लाना। तो अभी आदि काल से जैसा भाई ने ध्यान दिलाया आधिकाल से लोग क्रोध मोह लोभ से मुक्ति के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। और वो जा नहीं रहा अंधेरे को कितना भी भगाओगे वो जाता नहीं है लाना किसको है उजाले को, को लाओगे तो अंधेकार अपने आप ही भाग जाएगा तो अभी तक परंपरा में यह सफल क्यों नहीं हो पाया एक भी आदमी सफल नहीं हुआ एक भी इतिहास गवा इस बात का एक भी आदमी में काम लोभ है ना मदर्य से मुक्ति नहीं हुई कारण कारण अंधकार को भगाया नहीं जा सकता प्रकाश को लाना है का मतलब ही है है ना सुखी हुए बिना ये सब रहेंगे रहेंगे ये प्रकाशन है यह प्रकाशन है किस बात का कि सुख नहीं है मानव की जिंदगी में यदि सुख नहीं है तो इसमें उलझेगा उलझेगा और मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें उलझना मत करेगा क्या आदमी कोई ऑप्शन ही नहीं उसके पास या तो सुखपूर्वक जिएगा या, या आवेश पूर्वक जिएगा वो हमने यहाँ लिखा था तो ये एक प्रकार का आवेश है तो छह तरह के आवेश में या तो हम जिए या सुखपूर्वक जियेंगे दो में से तीसरा कोई च्वाइस नहीं अपने पास तीसरा कोई च्वाइस अपने पास है तीसरा कोई च्वाइस होता ही नहीं है या तो आवेश में जियो क्या समाधान में जियो ठीक है बात चलिए भैया एक फिलोसफी है विपशना जी वो उसमें बताया जाता है कि आप तो जानते ही होंगे बट मैं समराइज कर देता हूँ ये बताया जाता है कि जो विकार आ रहे हैं वो आपकी एक सेंसेशन होता है बॉडी में So, वो निश्वर है वो भंगुर है ऐसा करके आपको सोचना है और वो आया है तो चला जाएगा आया है तो चला जाएगा आया है तो चला जाएगा ऐसा और फिर एक दिन जब सारे विकार निकल जाएंगे तो ये नहीं आएगा so, ये एक मान्यता है और आज तक एक भी आदमी के साथ ऐसा नहीं हुआ है कारण आवेश किस्म आता है, शरीर में आता है कि जीवन में है सब लोग ध्यान से साथ चल रहे हैं आवेश किस्म आता जीवन में कि शरीर में आप इस जीवन माता के शरीर में, कि में गुस्सा किसको आता है आपके शरीर को आता है कि आपको आता है है ना आप गुस्सा करने वाला खुद अपने को देख कर ठीक कर लेगा उसको जितना देखेगा मेरे को गुस्सा आ रहा है मेरे को गुस्सा आ रहा है मेरे को गुस्सा रहा है मेरे गुस्सा रहा, मेरे को रहा है। क्या होगा जिस चीज को देखोगे वो चीज बढ़ती है क्योंकि मानव कल्पनाशील है इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला हजारों लाखों लोग करते हैं एक भी आदमी को नहीं बल्कि इसमें उल्टा होता है आवेश पे ध्यान देने से आवेश बढ़ता है ना तो अपने को तो मिले नहीं बातें मिल रही है बातें मिल रही है खाली और अपन देख ही रहे कि जितने भी लोग जा रहे आ रहे हैं उनको कितना आवेश कम हुआ कि नहीं हुआ क्यों और टेक्निकली समझना पड़ेगा क्यों नहीं हो सकता अंधकार को कितना भी देखो भगा सकते हो अंधकार आ गया शाम होने वाली है लाइट में चालू करना और बड़े ध्यान से देखना अंधकार आ रहा है अंधकार आ रहा है सुबह होने पर उजाला हो जाएगा देखते रहना कब होगा उजाला तो आपके देखने से उजाला हुआ अंधकार चला गया या उजाले आने से अंधकार चला गया तो यही समझ लो महाराज ये किसी भी प्रकार से हम आवेश को देख आवेश से मुक्त नहीं हो सकते जैसे ये वास्तविकता नहीं है ये अभाव है वास्तविकता नहीं है ये वास्तविकता का अभाव है अंधकार क्या चीज है अंधकार वास्तविकता है या प्रकाश एक वास्तविकता है प्रकाश एक वास्तविकता है उसको लाया जा सकता है ले जाया जा सकता है इसलिए प्रकाश की टॉर्च बनी है ना जा अंधकार की टॉर्च बनी क्या अंधकार की टॉर्च बन सकती है क्या अंधकार वास्तविकता नहीं है वास्तविकता केवल प्रकाश है इसीलिए प्रकाश को लाया जा सकता है ले जाया जा सकता है बंद किया जा सकता है अगर कमरे में अंधकार करना हो तो क्या करना पड़ेगा प्रकाश को ना आने तो ये कर सकते हो आप तो वास्तविकता क्या है प्रकाश और उसका एक अभाव है किसी जगह में तो हम बोल देते हैं कि अंधकार है तो मानव में ये अज्ञानता का अंधकार है और इसको हम इस प्रकार से नहीं मिटा सकते कोई आदमी सुखी भी नहीं और कामी भी नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता कोई आदमी सुखी भी नहीं और मोहो नहीं हो उसको ऐसा हो नहीं सकता कोई आदमी सुखी भी नहीं और लोभी भी नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता और तमाम तरह की बातें यही है ये यह हमको समझ में आना चाहिए ये नेचुरल नहीं है ये नेचुरल नहीं है बचपन में एक भी नहीं रहता है बच्चे में ये एक भी नहीं रहता है रहता है क्या जैसे कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सेक्स जो है वो नेचुरल है मतलब वो शरीर में रहता है जबकि ऐसा नहीं है शरीर में सेक्स नहीं रहता है ये मन में है ये बात समझ में आए ये सारे आवेश है ये मन में आवेश है शरीर में नहीं है हाँ लेकिन ये आवेश के रूप में अगर है तो ये मन में है आपके शरीर में कहीं नहीं होता सेक्स ये पहले एक को समझ लेते हैं आपके शरीर में कहीं भी नहीं होता ठीक है।, है ना जब तक आपका मन नहीं है तब तक ये होता ही नहीं है ये बात समझ में आया एज के हिसाब से हार्मोन तैयार होने से शरीर तैयार होता है हार्मोनल हो, एक्टिविटी होने से शरीर उस काम के लिए तैयार हो गया लेकिन ये, ये, जो, ये सब मन में, है। है तो में कोई आकर्षण नहीं होता जैसे हम लोग बोल रहे हैं स्त्री पुरुष में एक नेचुरल आकर्षण होता है ऐसा बोल रहे की नहीं बोल रहे हम लोग निगेटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं हम लोग नाम दे दिए हमनेटिव पॉजिटिव अब ये समझ में आ रहा कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव दोनों एक दूसरे को बोले तू निगेटिव तू निगेटिव तो ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी में नेगेटिव पॉजिटिव होता है उसमें होता है उनमें एक नेचुरल आकर्षण होता है नेगेटिव पॉजिटिव मानव में नहीं होता है मानव में बिल्कुल भी नहीं होता है ये बात आप समझ लीजिए ये मन में होता है सब है ना कैसे मान लो आप देखते हो मां का शरीर है वो निगेटिव पॉजिटिव होता है कि माँ के पास बैठो तो क्या होता है आपको है ना बहन के साथ बैठो तो क्या होता है आपको आपके मन में है तो उत्पड़ांग आप करते रहते हो ये बात समझ में आना चाहिए शरीर में नहीं है ये सारा के सारा ये मन में ही है ये सब आवेश कहां से है सुख ही नहीं होंगे तो यही सब में सुख को ढूंढते हैं क्रोध में भी सुख ढूंढते हैं एग्रेशन इज माई स्ट्रेंथ पावर है हमारा आप बेटा तरह को दिखाता हूं बहुत दिन से झेल रहा तो चल तू इधर आ? तो मद में अहंकार में हम सुख ढूंढते हैं ढूंढते हैं कि ढूंढते हैं मत्सर में किसी का बुरा करने के लिए हम चलते हैं उसमें सुख ढूंढते हैं मोह में ढूंढते हैं लोभ में ढूंढते हैं ये बात समझ में आ रही? मोह का मतलब की सीमा में हम जब खड़े रहते हैं तो इसमें हम सुख ढूंढते रहते हैं ठीक है लेकिन भैया अगर क्रोध की एग्जिस्टेंस है तो वो नेचुरल है ना क्रोध की एग्जिस्टेंस है या क्रोध सुखी नहीं होने का Absence अब reality है। हम मतलब कैसे आया उसकी बात नहीं कर सकते अगर सुखी होने की absence में वो आ रहे हैं तो, तो, तो, है। है। तो, तो मर्डर भी करना एक नेचुरल है कि नहीं चाकू पेट में डालते हैं घुस जाता है प्रॉब्लम क्या है चाकू लाओ अभी नहीं कुछ ऐसा हो सकता ना कि इनका एक सही मतलब इनकी भी एक सही एग्जिस्टेंस इनका मतलब वर्ड नहीं मुझे मिल रहा इनका सदुपयोग हो सकता है काम का का सदुपयोग सदुपयोग है हाई हाई हाई हाई। नहीं क्रोध यही तो कर रहे हैं अब तक <laughs> अभी भ्रमित मानव में काम क्रोध मोह लोस्य का सदुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं अपन तो अगर काम से विरक्त हो जाए इंसान वही ना उससे सुखी होने की जो कामना है सुखी करने की या सुखी होने की जो कामना है वो व्यर्थ है मोह से सुखी होना और ये सुखी करने की कामना व्यर्थ है लोभ से होना वो है नहीं ऐसा ये सब लोग साथ चल रहे हैं भाई क्या बात इन्होंने कही सबको सब इनका ये कहना पड़ता है कि क्या ये नेचुरल है या नहीं है तो अंधकार नेचुरल है या नहीं है प्रकाश नेचुरल है या नहीं है अभी नेचुरल को कैसे समझेंगे वास्तविकता इसमें से क्या है प्रकाश है ठीक इसी प्रकार से सुख और दुख अपनी तो बात सुनी हुई तो करना पड़ेगी सुख और दुख में वास्तविकता क्या है और सुख नहीं है तो उसका नाम हम देते हैं दुख पानी अभी नहीं है गले में पानी नहीं है पानी कहीं तो है तो गले में बोलते प्यास हो गई तो प्यास क्या हो गया पानी के नहीं होने का नाम हम दे रहे हैं तो पानी है ही नहीं क्या अस्तित्व में पानी है या नहीं है पानी है लेकिन अभी गले में नहीं है तो उसको हमने एक नाम दे दिया क्या नाम दे दिया है लेकिन अभी मेरे पास नहीं है काम करता है। और छह मेंल्टीप्लाई करेंगे तो सैकड़ों तरह से करता है <laughs> तो पावर सिक्स कर दो तो एक्सपोरशियल हो गया पता नहीं कहा जाके पहुंचता है यह बात समझ में आ गई तो नेचुरल क्या है अच्छा सभी लोगों में काम क्रोध मोह दिख भी जाए तो क्या वो नेचुरल हो गया सफलता. सफलता. मतलब मतलब क्या? क्या? का तो भैया जी लेकिन आ, बाकी जीवो की तरह मनुष्य की उत्पत्ति यहाँ यहाँ मनुष्य की उत्पत्ति तो काम से ही आ, काम के अभाव में तो तो मनुष्य की उत्पत्ति मनुष्य की उत्पत्ति काम से नहीं हुई ये एक झंझट है मनुष्य की उत्पत्ति जीवों के शरीर से मानव का शरीर की उत्पत्ति हुई जीवावस्था कल सुबह बताएंगे इस पे जीवावस्था जब फ्लरिश हुई समृद्ध हुई तो जीवों से मानव की उत्पत्ति हुई मानव की उत्पत्ति काम से नहीं हुई है फिर आगे मानव शरीर परंपरा कैसे बनी रहे उसका भी प्रोविजन है अब जीवों पर डिपेंडेंसी नहीं है अपनी तो मानव शरीर कैसे आगे बने रहेगा उसका प्रावधान हमारे पास है मानव की उत्पत्ति किसी भी कारण से काम से नहीं है ये बात समझ में आ गई? इसको कल सुबह तक के लिए करिए। आगे बढ़ते हैं। भैया जी। जी। बोलो बहना <laughs> जैसा कि अभी क्रोध की बात चल रही थी हाँ दीदी। तो ये क्रोध क्या टार्चर होने से आता है कि ये जो मैं सफल है तो होने है। है, सफल होने से आता है असफल होने से जी आप सुखी होने के लिए ट्राई करते हो जी। कई बार ट्राई करने के बाद भी सुखी नहीं रहते हो तो थक जाते हो असफल होते हो, When you feel that, कि आप तो हो गया आप कुछ नहीं हो सकता थक गए तो थोड़ी देर के लिए बच्चे को आप पढ़ाती हो कि बेटा दो और दो मिला के इस प्रकार से चार होते हैं जब तक आपको लगता है कि आप सिखा सकती हो तब तक आपको गुस्सा आता है क्या और एक समय के बाद लगा तो उसको सिखा ही नहीं सकते बहुत हो गया उसके बाद जो शुरू करते हैं उसका नाम क्रोध है क्या you मेरे से नहीं हो सकता? क्रोध। the... क्रोध आपका ओके। आपका क्रोध है? ओके। है ना ये बात समझ में आ जैसे जैसे आप यहाँ कई कई तरीके से प्रश्न करते हो मुझे अगर हर प्रश्न का उत्तर पता है और मुझे ये भी पता है कि कैसे समझा जा सकता है तो मेरे को क्रोध नहीं आता है यदि किसी जगह पे जाकर ये समझ में मेरे को आ गया इसका तो उत्तर ही नहीं और ये समझ नहीं सकता और मैं समझा नहीं पा रहा हूँ तब तो जाकर कर क्या आने वाला है क्रोधी आने वाला है या आप नहीं समझ पा रहे हो कई तरीके से प्रयास करने के बाद आपको क्रोधी आने वाला है आने वाला है कि वाला जैसे एक बार की को घटना बार बार याद आती है महाराष्ट्र में हमारा एक शिविर था भंडारा जिले के लोगों के लिए महाराष्ट्र लोग जानते है? हैं यहाँ पे कोई लोग औरंगाबाद में एक वो इंस्टीट्यूट है कौन सा इंस्टीट्यूट एक, एक एजुकेशन का इंस्टीट्यूट उन्होंने प्रिंसिपल का शिविर 100 लोगों का 100 प्रिंसिपल आने वाले मैं एक दिन पहले पहुंच गया कई सारे शिविरों की सीक्वेंस चल रही थी तो मेरे को शाम को खान सा मैंने खाना खिलाया बोले सर आज खा लो है ना बिल्कुल ये बोला मैंने कहा क्यों कल क्या हो जाएगा कल से आप नहीं खा पाओगे <laughs> मैंने कहा क्या हो गया ऐसा <laughs> बोले आप बहुत अनलक्की हो अच्छे अच्छे लोगों का तो शिविर हो गया कल भंडारा के लोग आने वाले हैं और वो भी सब प्रिंसिपल हैं आपसे संभलने वाले नहीं हैं है ना एक तो टीचर ही नहीं समझता टीचर अपना को विद्वान मानता है उसको समझना तो रहता नहीं है समझाना रहता और समझाने के उसको पैसे मिल रहे होते हैं, तो काय को समझेगा उस पर से प्रिंसिपल करेला और तो बोलता देखो आप नहीं समझ बहुत बुरा हाल है आपके होने वाले और बोले आपकी तो उम्र देख के भी ऐसा लग नहीं रहा कि आप <laughs> <laughs> आपके साथ तो बहुत ही गलत हुआ एकदम जैसे फिल्मों में दिखाते कम बोलने वाला आदमी है धीरे से बोल के चला हाँ तो मैं भी सोचा कि चलो ठीक है हमारे पास कई तरह के प्रेजेंटेशन हमने कहा ठीक है बिना प्रश्न के प्रेजेंटेशन चलाते हैं। तो हमने चालू कर दिया भाई बातचीत करना और इतना बढ़िया दिन निकला कि उसमें किसी को कुछ पूछने की जगह ही नहीं बची एक दिन निकल गया पूरा दूसरा दिन भी शुरू हुआ तो दूसरे दिन भी आधा दिन निकल गया फिर एक सज्जन खड़े हुए तो आप क्या समझते हैं मैंने कहा बोलिए तो क्या आप हमको बोलने नहीं देंगे <laughs> तो मैंने कहा आप बोलिए ना नहीं नहीं तू तो आप क्या समझ रहे डेढ़ दिन से आप ही बोल रहे हम कुछ बोले ना <laughs> तो मैंने कहा भाई साहब आप बताओ ना क्या बोलना आप बोलो तो सही नहीं ये कौन सा तरीका होता है क्या हम यहाँ सुनने के लिए आए डेढ़ दिन से हम सुने जा रहे हैं और कुछ बोलने के हमको मौका नहीं मिल रहा है तो मैंने कहा भाई आप बताओ क्या कहना चाहते हैं आप अब क्या हो गया एक प्रकार के फेल हो गए उनका आइडिया अपना नहीं चल रहा कोई भी जो भी लेके आए होंगे चार पांच लोग उसमें खड़े हुए मैंने कहा देखो भाई इनका कुछ प्रॉब्लम है तो उठा के, ले के उसको बाहर क्या थोड़ा लॉजिकल तो बात कर करके हमसे बोलना किसने मना किया क्या बोलना है ये पता ही नहीं हमको तो बोलना है खाली है ना उसके बाद ये हुआ कि वो चार दिन तक वो आदमी आया ही नहीं शिविर में चार दिन तक वो आया नहीं और भंडारा के लोगों के साथ इतना गजब शिविर हुआ इतना गजब हो गया कि वो पांचवें आके देखा कि यार मेरे सारे दोस्त लोग बदल गए क्या हो गए है ना एकदम साइलेंट हो गया मामला तो यह समझ में आ जाए कि यदि सुखी नहीं है भाई तो आपका सुख इधर ही है पहचान करो एक बार और इसीलिए सारी शिकायत है परिवार में शिकायत का कुल कारण क्या बना आपके पास जायज सुख नहीं है नाजायज सुख है आपके पास आपके पास जायज सुख नहीं है इसीलिए परिवार में कोई आपके साथ खड़ा नहीं है किसी को आप पर विश्वास नहीं है है ना ये बात समझ में आ रही है इससे अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कृतज्ञता से सौम्यता वात्सल्य से वात्सल्य का प्रमाण क्या है सहजता सहजता का मतलब क्या हुआ यदि मैं चाहता हूं कि मेरे से लोग सीखें, समझें तो मेरे को सहज होके बताना पड़ेगा सहज का मतलब क्या होता है प्रमाणपूर्वक कैसे प्रस्तुत होना पड़ेगा प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत होने पर ही सहजता है यदि जो कुछ बातें मैं कह रहा हूं यदि उसका मेरे पास प्रमाण नहीं है तो मैं सहज नहीं रह सकता हूं खाली बोलने की स्टाइल से सहजता नहीं आती है हम जो कुछ भी कह रहे हैं यदि उसका प्रमाण हमारे पास है तभी आप समझ पाते हो उसी का नाम सहजता है प्रमाण विहीन असहजता प्रमाण सहित सहजता समझ में आए ना पानी के प्रमाण तो है तो सहज है हमको टेंशन आने वाली है कि अब कैसे बताएंगे पानी है तो नहीं हमारे पास है ना तो ये समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये सब क्या है वैल्यूज इनमें से कौन सी वैल्यू से संबंध है अपन एक आध मिली कोई मिली हाँ या ना नहीं थी इसीलिए दुखी है अब और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एक और वैल्यू है जिसको हम कहते हैं श्रद्धा श्रद्धा क्या है श्रद्धा किसके प्रति श्रद्धा किसके प्रति श्रद्धा का मतलब श्रद्धा का मतलब है श्रेष्ठता की स्वीकृति क्या मतलब हुआ इसका इसका क्या मतलब हुआ हमारे को कोई एक ऐसा आदमी मिला जिसका जीना अपने आप में सही है जिसका जीना सही है और उसको मैं स्वीकार कर पाया जिसका जीना सही है कंप्लीट है और मुझे वो दिखा और मैं उसको स्वीकार कर पाया तो मेरे लिए सही क्या होगा इसकी पहचान हो गई उसको कह रहे हैं श्रेष्ठता की स्वीकृति ये किसके प्रति हो सकती है ये मानव के प्रति है गुरु बोलो या भाई बोलो या मित्र बोलो जो भी बोलो है ना कोई एक मानव हमको ऐसा मिला जो सही जीता हुआ दिखा और हमको लगा ऐसा जीना बढ़िया ही है हमारे लिए स्वीकार है हमारे को क्या हो गया सही का रास्ता मिल गया अपने लिए क्या निकल गया इसे, इसे निकल गया एक सही मार्ग स्पष्ट हुआ और हम उस मार्ग पे चलने लगे तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे में क्या होगी श्रेष्ठता की स्वीकृति होगी मतलब अब वैसा सही उनका जो सही था और वो किसका सही हो गया हमारा हो गया इसको कहते हैं श्रेष्ठता की स्वीकृति श्रद्धा और यदि ये नहीं है तो भ्रमित श्रद्धा क्या है भ्रमित श्रद्धा किसके प्रति फोटो के प्रति किताब के प्रति इत्यारी इत्यारी है ना इत्यादि इत्यादि ये जीते जागते आदमी के साथ ही आप सही मार्ग स्पष्ट हो पाएगा किताबों से ये सही मार्ग स्पष्ट हो सकता है क्या नागराज जी के साथ यदि हमको कुछ समझ में आया तो उनके जीते जी हमको समझ में आया है है ना उनके साथ चलकर देखना हुआ उनके साथ चलना सीख रहे हैं अपन हम सीखे तब जाकर जीते जी आदमी के साथ ही श्रद्धा की बात है जिससे हम मिले नहीं है जिसको हम जानते नहीं हैं जिसको हम देखे नहीं हैं उसके प्रति श्रद्धा की बात उस प्रकार से नहीं बनती चैनल में बन जाए अलग बात है है ना? तो ये सारा का सारा फोटो किताब इत्यादि वीडियो ऑडियो के साथ श्रद्धा नहीं हो सकती है ये सब वस्तुएँ हो गई वो फोटो हो गया आप तो ऑडियो भी एक प्रकार का ऑडियो फोटो ही एक सुविधा ही है तो ये समझ में आ जाए कि मानव के साथ ही हम सही चलना सीख सकते हैं तो मानव मानव के प्रति श्रद्धा हर मानव एक दूसरे के लिए कैसे श्रेष्ठता की ओर बढ़े उस, उतना उसटेंशियल उसमें आ जाए ये इतनी बात है ये श्रेष्ठता की स्वीकृति भी है तो श्रेष्ठता का कोई प्रमाण देखना पड़ेगा श्रेष्ठता का प्रमाण देखना पड़ेगा बिल्कुल ठीक बात ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा तो श्रेष्ठता का क्या प्रमाण बता दें श्रेष्ठता विशेषता क्या थी मैं इंजीनियर हूं डॉक्टर हूँ डेंटिस्ट हो फिजिस हो जो भी है अभी श्रेष्ठता क्या है किसको श्रेष्ठता करें मानव जिंदगी की सफलता किस बात से है इंजीनियर डॉक्टर बनने से है या विश्वास पूर्वक जीने से तो श्रेष्ठता की पहचान हुई स्वयं में विश्वास पहला मुद्दा क्या हुआ नागराज को हम मिले हमने देखा उनमें गजब कॉन्फिडेंस एकदम स्वयं में विश्वास और कॉन्फिडेंस और अहंकार में जमीन आसमान का अंतर है अभी हम क्या मानते हैं कौन भ्रमित मानव का कॉन्फिडेंस बराबर अहंकार ठीक है ना तो नागराजी को देखा कि 10 साल 20 साल 25 साल 40 साल जो भी देखो तो जैसे जैसे जीना है वैसे जी रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंट कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं तो स्वयं में विश्वास श्रेष्ठता दूसरा पर्याप्त ज्ञान संपन्न होना अस्तित्व जैसा है उसको समझते हैं और वो प्रतिभा के रूप में है तो प्रतिभा संपन्नता कोई भी प्रश्न पूछो उसका उत्तर उनके पास जितने भी तरीके से हमने प्रश्न पूछे उतने तरीके से उत्तर एक भी ऐसा प्रश्न नहीं मिला हमारे को जिसका उत्तर उनके पास नहीं हो तो पर्याप्त तो प्रतिभा देखी गई है ना तीसरा मुद्दा जो वो बता रहे हैं वैसे वो जीते तो व्यक्तित्व भी पूरा व्यक्तित्व कैसे पता चलता है तो व्यक्तित्व का पता चलता है आहार से विहार से और व्यवहार से अब इनको आगे कभी समझेंगे तो आहार विहार व्यवहार विधि से व्यक्तित्व संपन्न था ठीक है ऐसा आदमी क्या होता है ऐसा आदमी क्या हुआ ये सब मानव जीएगा तो उसमें हर दूसरे मानव में कोई अच्छाई देखने की ताकत आ गई तो श्रेष्ठता का सम्मान करना वो सीख तो ये व्यक्ति में देखोगे तो दुनिया का कोई भी आदमी है उसमें क्या अच्छा हो सकता है ये उनको दिखता है उस आदमी को नहीं दिखता लेकिन उनको दिखता है कि तुम्हारे में ये अच्छा हो सकता है तुम इतना अच्छा कर सकते हो जिसके बारे में बात करें उसको नहीं दिख रहा अपने में ये उनको दिख रहा है तो हर दुनिया में हर जगह में हर सामान में क्या उपयोगिता हो सकती है हर मानव में क्या उपयोगिता हो सकती है और उनसे मिलने वाला हर आदमी इस बात को देख पाया देख मतलब वो देख पा रहे हैं कि उसमें कोई ना कोई अच्छा हो सकती है तो श्रेष्ठता का सम्मान व्यवहार में सामाजिक किसी भी आदमी का विरोध नहीं व्यवहार में सामाजिक और बड़ी मज़े की बात व्यवसाय में व्यवसाय में स्वावलंबी, नाइन्टी नाइन्टी की आयु में शरीर शायद 96 या 97 कितना 97 के आयु में शरीर पूरा हुआ 92-93 तक भी व्यवसाय में पूरे भी का मतलब ये है कि जितने भी लोग आए देश भर में से उनके पास अमरकंटक के घर में जितने भी लोग जब भी गए किसी ने बा नागरा जी को उन्होंने अपनी जेब से पैसा नहीं खिलाया नागरा जी का खा के हम तो पढ़ा लिखा करके आए क्या करके आए उनके घर में जाने का और नागरा जी का खा के उनसे पढ़ के आने का तो अपने में इस प्रकार से अपने मैनेजमेंट को बना के रखे कहाँ पर अमरकंटक में किस विधि से खेती गोपालन और कुछ दवाइया है ना चिकित्सा चिकित्सा का कोई दाम नहीं और सामान के बदले सामान तो इस प्रकार से दवाई के बदले उनका जो भी लेना है उनको लेना है और इस विधि से जो कुछ भी अर्जन किया वो सब में कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाए बल्कि पूरी शिक्षा और व्यवस्था के लिए काम किए जितना भी किताब लिखे हैं अगर आप ठीक से देखोगे जब यहाँ रखी हुई है है ना वो जो सारा दर्शनवाद वाद शास्त्र लिखे गए तो वो सारा का सारा जो है अपने ही खर्चे से छापे हैं प्रिंट किए तो लोगों को ट्रेनिंग किए अपने खर्चे से जहां तक हम अपनी बात करेंगे हमने कभी भी उनको कोई एक रोटी नहीं खिलाया बल्कि उनका खाकर ही हम पढ़ाई लिखाई किए ये छह श्रेष्ठताएं हैं सफलता इससे है मानव में ये छह श्रेष्ठता हाँ जी व्यवसाय में स्वावलंबी स्वावलंबी का मतलब कम लेना और अधिक देना है ना और उसमें शोषण मुक्त आप कितने भी तरीके से देख लो कहीं त, अंदर तक उसको देखे और कहीं पर कोई चालबाजी नहीं कोई बदमाशी नहीं स्ट्रेट वे सब काम हो रहा है साफ सुथरा काम ये समझ में आया इसको कह रहे हैं स्वावलंबी सामाजिक होते हुए स्वावलंबी वही श्रद्धा का मतलब ये यार ये हमारे को अच्छा करेगा किस कोई फोटो के प्रति श्रद्धा हो गई कहा करें अरे उनसे अपने को मार्क समझ में आ गया भाई। उनके माध्यम से अपने को सही समझ में आ गया तो श्रद्धा अपने में हो ना? जैसे हमारे लिए पैरामीटर हो गया कि हमको ऐसे होना है अभी दूसरों से थोड़ी हो रहा है स्वयं में विश्वास मेरे को नागराजी में होना है या अपने में होना है प्रतिभा संपन्नता जैसे आपके जितने प्रश्न है उसका उत्तर देने की योग्यता हमारे में आनी कि व्यक्तित्व संपन्नता हमारा आहार विहार व्यवहार ठीक होना है श्रेष्ठता का सम्मान हम कर पाएं आप सब में एक सम्मान हमको दिखेगा आप ठीक कर सकते हो और व्यवहार में सामाजिक होना तन मन धन का सदुपयोग करना ये लिखा है ना सदुपयोग सामाजिक कैसे होते हैं तन मन धन का सदुपयोग करने से सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी होना ये हमारे लिए पैरामीटर हो गया क्या हो गया ये श्रद्धा हो गई हमारी हमारे में श्रेष्ठता के प्रतीक इंस्टॉलेशन हो गया कि ऐसा होना है ऐसे होने के लिए हम काम करते हैं क्या काम करते हैं तो श्रद्धा श्रद्धा का शिष्ट मूल्य क्या है श्रद्धा का शिष्ट मूल्य क्या है पूजा श्रद्धा का शिष्ट मूल्य क्या है पूजा पूजा का मतलब पूजा का मतलब क्या हुआ व्यक्ति के बिना कैसे होगा व्यक्ति के बिना कैसे होगा कोई एक व्यक्ति में दिखेगा ना डॉक्टर पहले आपको कहां दिखा किसी आदमी में दिखा या किताब में दिखा डॉक्टर तो आदमी बिना के डॉक्टर दिखता है आपको ठीक इसी प्रकार से आचरण में मानव होना किसी मानव में दिखाई देगा और हमारे लिए लक्ष्य बनेगा तो एक आदमी का ऐसा दिखना और हमारे लिए वैसा लक्ष्य बनना ये दोनों काम होगा कि नहीं होगा इसको कह रहे हैं श्रद्धा तो जब श्रद्धा होगा तो क्या करेंगे पूजा करेंगे पूजा करने का मतलब क्या हुआ बिल्कुल ठीक बात पूजा का मतलब है कि जिसके प्रति श्रद्धा हुआ है ये स्टैंडर्ड हमारे में सेट हो गए अब ऐसे बनने के लिए प्रयास उसका नाम है पूजा जिनके प्रति श्रद्धा हुआ या जिनसे श्रद्धा हुई है ना जैसी श्रेष्ठता की स्वीकृति हुई है श्रेष्ठता के लिए लिखो श्रेष्ठता के लिए समुचित प्रयास बराबर पूजा श्रेष्ठता के लिए श्रेष्ठता के लिए समुचित प्रयास बराबर पूजा ये बात ठीक समझ में आ रही है समुचित समुचित का इंग्लिश क्या होगा भाई सफ़िशिएंट, सफ़िशिएंट एफर्ट लगाने की बात है जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए राम के प्रति आपको श्रद्धा है हमको कोई दिक्कत नहीं है अब राम जैसा बनने के लिए आप पूरा एफर्ट लगाइए तीर का मान लाइए शिकार करने जाइए और अपनी पत्नी को ले जाइए वो बोले शिकार करो तो शिकार करिए फिर पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी आप आप आपकी अभी तक जिनके प्रति भी श्रद्धा है उनके जैसा एक तो काम करके बताइए गोवर्धन का पर्वत उठाइए लोगों की मटकी फोड़ी है माखन चुराइए पुलिस केस हो जाएगा और तो और किसी कपड़े लेके भाग जाइए बाथरूम में झांकिए, बताइए ये सब कर सकते हैं करने की कोशिश भी करेंगे तो पुलिस कैसे हो जाएगा अपराध हो जाएगा बहुत सारे लोग कर रहे हैं राम बनने की कोशिश कृष्ण बनने की कोशिश है ना यहाँ झाबुआ में जाओ तीर्घा मानने का अभी भी घूम रहे हैं आ? हाँ तो देखो कितना मुश्किल है कितने करोड़ और खर्चा हो गया उसके तो ये समझ में आ जाए कि अभी ये सब बातें हैं हमारी श्रद्धा है आराम के प्रति हम करके आ रहे हैं राम बनने का प्रयास कर पा रहे हैं क्या क्योंकि सामिए कि नहीं है राम रिलेटिव रिलीवेंट नहीं है आज रिलीवेंसी नहीं है तो क्या करें तो कैसे करते है? राम की हैं तो लगाओ, लगाओ, लगाओ। मेरे। मेरे तेरे तेरे भाग जाएगा इसको हम पूजा कहते हैं अभी ये सुबह शाम कभी कर ली ये कोई पूजा नहीं है ये हम पूजा नहीं कर पा रहे उसका इंडिकेशन है कि हार पत्ती लगाओ और भैया माफ कर दे यार मेरे को दुकान पर जाना देर हो रहा ये बात समझ में है? ये कोई पूजा वजा नहीं है आंटी कुछ पूजा नहीं होती ऐसी है ना ये ये खाली क्या हो गया अपने में भरोसा किया और मेरा सब बुरा ना हो जाए पीछे से एक आदमी को अगरबत्ती लगा के चले आए अब तू ध्यान रखना वो आदमी कहाँ पता नहीं है हमारे मन में बैठा है आदमी कि हम यहाँ आ गए तो हमारे घर में कोई चौकीदारी कर रहा होगा आप तो अगरबत्ती लगा के आई थी निकलते समय तो वो बेचारा वहाँ चौकीदारी कर रहा होगा आपका बेटा यहाँ से दिल्ली गया तो आपने अगर बच्चे लगा कि कामना कर ली कि जा इसकी सुरक्षा करना तो वो बेचारा तुम्हारे बेटे के पीछे पीछे सुरक्षा करने जाए ऐसा मन में वहम लेके हम घूम रहे हैं है ना पूजा का सही मतलब क्या है जो सच्चाइयाँ हैं एक आदमी में एक मानव कैसा होना चाहिए यदि वो हमको समझ में आ गया तो उस वैसा बनने के लिए टोटल एफर्ट लगाने की बात है यहाँ से सुन के चले गए और अपना काम वही करेंगे है ना कि हम तो काटेंगे जेब ही और ये किस मूल्यों के साथ जेब काटें मतलब तो ये हुआ ना कई सारे लोग बोल रहे हैं यहां से जाने के बाद क्या करें हम अपने घर में ये सुनने के बाद क्या करेंगे तो अगर यही करना है जो कर रहे थे तो फिर तो आप यही कह रहे हो कि कौन सी वैल्यूज़ के साथ जेब काटनी है कौन सी वैल्यू के साथ किसी का बुरा करना है ये थोड़ी हो सकता है ना दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है तो ये समझ में आ गया तब एक हमारे लिए पूरा प्लान ऑफ एक्शन बन गया क्या बन गया एक्शन प्लान बन गया कि अब हमको ऐसे ऐसे काम करना है आगे आगे करते जाएंगे चलिए अब एक और बचा भैया हाँ जी तो ये भगवान ईश्वर कुछ है कि नहीं है इधर। यार आप तो पहले से सुखी हो आपको क्या दिक्कत है पूछ रहा हूँ ना सर वो भी जमा तो नहीं हो गए सर कहीं <laughs> <laughs> आपने तो पहले जमा करके रखे हुए हैं ये बात समझ में आई हम सुखी होगी नहीं भाई जितने सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं है इतने सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं हम बोले हम सुखी हैं हम वो छः काम कर पा रहे हैं कौन से छः बताए थे ना अभी तो हमको लग रहा सब एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल कल बताएंगे इसके बारे में भी इसको भी समझा देंगे ठीक है बात तो ये समझ में आया ये समझ में आ गया श्रेष्ठता दूसरा मुद्दा गौरवता जी भाई पांच सात मिनट लगेगा गौरव था क्या चीजें कोई भी बालक जब पैदा होता है उसके पहले कोई परंपरा रहती है या नहीं रहती है हाँ या ना हम पैदा हुए तो उसके पहले कोई शिक्षा थी संविधान था कोई भाषा थी कोई धर्म थे कुछ ना कुछ थे वो परंपराएं हमारी तो जब भी कोई एक बालक पैदा हुआ कोई न कोई परंपरा लेके ही वो पैदा होता है खाली हाथ आता है क्या बच्छा? बच्चा बच्चा खाली हाथ पैदा होता है क्या हाँ या ना बच्चा खाली हाथ पैदा होता है गुप्ता जी कहां चले गए बच्चा खाली हाथ पैदा होता है क्या हाँ या ना बच्चा खाली हाथ पैदा होता है हाँ अब इसको समझ लेते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो खाली हाथ होता है ऐसा आपने सुन रखा है बच्चा तो जब पैदा होता है तो उसकी माँ पहले पैदा होती कि नहीं होती तो जिस दिन वो पैदा होता है उस दिन उसकी माँ रहती कि नहीं रहती जिस दिन वो पैदा होता है उस दिन उसके पिताजी रहते कि नहीं रहते जिस दिन वो पैदा होता है कोई घर होता है कि नहीं होता है कोई कपड़ा लता होता है कि नहीं होता है कोई भाषा वहाँ रहती कि नहीं रहती कोई संविधान उस देश का रहता कि नहीं रहता तो कोई बालक खाली याद पैदा होता है हाँ या ना हाँ या ना ना कितना बड़ा झूठ निकला आप बरसों बरस से गा रहे खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे बस दो बोल मीठे बोल लो बेवकूफ बना लो एक दूसरे को ये मीठे बोल क्या हैं? ये बात समझ में कितने छोटे तर्क लगाने से एकदम खाली हो गया मामला तो कोई बालक पैदा हुआ फिर से ध्यान देते हैं कोई बालक पैदा हुआ तो दो चीजें हैं मोटी मोटी एक उसमें सुखी होने की कामना है आशा है या नहीं खाली हाथ नहीं आया और उस आशा के अर्थ में कोई परंपरा है हाँ या ना अब खाली याद तो आया नहीं जीवन में सुखी होने की आशा और उसके साथ जुड़ी हुई कोई परंपरा इतने के साथ बच्चा शुरू किया और शुरू करने के बाद ये हुआ कि पूरी जिंदगी सफल नहीं हुई मान लीजिए तो आशा कहाँ चली गई आशा निराशा में चली गई और परंपरा के प्रति क्या हुई गौरवता हुई या रिजेक्शन हो गया तो खाली याद गया वापिस आशा लेके आया निराशा लेके हाँ गया है? खाली हाथ गया हाँ या ना ना तो खाली हाथ आते हैं और ना खाली हाथ जाते हैं यदि जिंदगी सफल हो गई तो भी खाली हाथ नहीं है है ना तो ये कितना बड़ा झूठ हम लोग सुन रहे हैं सुना रहे हैं याद कर लिया रट गया हमको वास्तविकता ऐसी नहीं है कोई भी बालक पैदा हुआ तो कोई ना कोई परंपरा लेकर पैदा हुआ खाली हाथ पैदा नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई तो परंपरा में अब दो चीज़ें सोचते हैं गौरवता का मतलब परंपरा हमको मिलती है परंपरा में जितना भाग अच्छा है उसको बना के रखना ये गौरवता की बात है हर बालक को ये करना होगा कि कर नहीं करना होगा जो भी परंपरा में उसको मिलेगा उसमें जो अच्छेपन का भाग है जैसे हम लोग अभी कपड़ा पहनना सीख गए ये अच्छी बातें की बुरी बात ये कपड़ा पहन हम सीख गए ये अच्छी बातें की बुरी बात ये कपड़ा नेचुरल है कि अन नेचुरल अभी बहुत सारा डाउट है इसमें बाद में बात करेंगे ये कंप्यूटर नेचुरल है या कि अन्यचुर कंप्यूटर अनैचुरल है या नेचुरल कंफ्यूजन है छोड़ो उसको कल बात करेंगे तो जो भी कुछ अच्छा हुआ उसको ठीक से पहचानना और उसको बनाए रखना और जो कुछ में भी कमी है जो कुछ में भी कमी है उसको क्या करना बनाए रखना आटाना, आटाना। उसको हटाना या पूरा करना हटाना तो निगेटिव हो गया तो जो कुछ भी कमी दिख रही है उसको पूरा करना ये कौन सी बात हो गई गौरवता की बात हो गई कई की बात हुई गौरवता हुई कि हम परंपरा को ठीक से पहचान पाएंगे हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी किया आपको दुखी करने के लिए किया था या उनकी कामना थी कि आप सुखी रहो क्या किया था आपके दादाजी अपने पोताजी के बारे में सोच रहे थे तो क्या आप दुखी रहो परेशान रहो ये सोचते थे लेकिन कर नहीं पाए जितना भी उनकी कामना थी चलो जो हुआ अच्छा हुआ उनके उनके प्रति हमारे में गौरवता की बात बनी तो उसमें जो कुछ भी परंपरा में से हमको मिला उसको ठीक ठीक को पहचानना और उसको बना के रखना यह हमारा काम है और जहां पर भी कमी है जहां पर भी कमी है उसको तो काय की कमी है सुविधा का परंपरा ठीक बनावा है या नहीं बनावा है सुविधा का बहुत सारा सामान बना हुआ है हम कपड़ा पहनना सीख गए घर बनाना सीख गए लेकिन इन सुविधाओं में एक गलती हो रही क्या गलती हो रही प्रकृति का ध्यान प्रकृति का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो सुविधाओं को बनाकर रखो प्रकृति का ध्यान रखो ये एड कर दिया लेकिन सुख के बारे में कुछ भी नहीं कर पाए तो सुख के लिए शिक्षा और व्यवस्था की बात करेंगे उस पर काम करेंगे अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हम सरलता के साथ जिएंगे। सरलता का मतलब क्या हो गया कॉम्प्लेक्स विहीन तो गौरवता गौरवता पूर्वक जीने से सरलता होती है कोई कॉम्प्लेक्स नहीं ना इन्फिटी कॉम्प्लेक्स और नहीं ही कॉम्प्लेक्स हम हिंदुस्तानी जी क्या करो जी भाई हिंदुस्तान में ऐसा हुआ एंड so सो मैनी पीपल इन्वेटेड है ना इंडियन हम तो बहुत पीछे रह गए जी ये सब कोई मतलब नहीं जो कुछ भी है हमारे को जो कुछ उपलब्ध हुआ उसमें से जितना अच्छा है उस अच्छे को बना कर रखना और जितना कमी है उस कमी को ठीक ठीक पहचानना उसको पूरा करना तो कॉम्प्लेक्स केस बिना हम जी सकते हैं हम हिंदुस्तानी बहुत महान है ये सब कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ख़राब है ये भी कॉम्प्लेक्स है है ना हिंदुस्तानी परम्परा बहुत अच्छी है ये भी कॉम्प्लेक्स है वेस्टर्न बिल्कुल घटिया है ये भी कॉम्प्लेक्स है कुछ अच्छा यहाँ पर है कुछ बुरा यहाँ पर कुछ अच्छा वहाँ पर कुछ बुरा वहाँ पर अभी अच्छे बुरे के चक्कर में छोड़ो सच्चे के चक्कर में आओगे तो चीजें ठीक से पकड़ में आ सकती है अब एक आखिरी मूल्य बचा अभी ये व्यवहार के मूल्य चल रहे थे 9 दो 18 तो अभी कितने हो गए आठ दो न हो गए अभी कौन सा मूल्य बचा बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल्य प्रेम हाँ जी भाई पूछो पूछो पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव होता है पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव हो जाता है अपन एक काम करते हैं जो लोग वहां खाना बना रहे हैं उन सबको बुला लेते हैं और सब मिलकर बैठ के पॉजिटिव सोचते हैं कि आज बढ़िया खाना हमको मिलेगा और पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है देखो बहुत बहुत टेक्निकल प्रश्न हमेशा आता ही है किसको पॉजिटिव कहेंगे किसको निगेटिव कहें मतलब क्या हुआ उसका अच्छा सोचो अच्छा क्या मतलब उसका सुख बढ़िया होगा सुख के लिए सोचो हो जाएगा सुख हो जाएगा अपने आप हो जाएगा जो हम चाहते हैं उसके अनुसार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा पड़े तो सुख हमको समझना पड़ेगा तो ये भी समझ लो पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज है देखो हम यहां हैं हमको यहां जाना है हम अभी क्या हैं ये समझ में आए कहाँ हमको जाना है दो मिनट लगेगा ज़्यादा समय नहीं लगेगा ये दोनों बिंदु यदि तय हो गए अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात आती है यदि इसके अनुसार हम जीने जाते हैं तो पॉजिटिव और इससे अगर दूर जा रहे हैं तो क्या हो गया नेगेटिव यदि आपको पता ही नहीं चला कि एज ए ह्यूमन बींग आप क्या हो और कैसे हमको जीना है अगर ये हमको समझ में नहीं आया तो क्या पॉजिटिव अच्छा होगा ये अच्छा होगा उसको आशा बोलते हैं खाली क्या बोलते हैं उसको होप को बना बनाकर रखो उससे कुछ नहीं होता है होप बनाने से कुछ नहीं होता होप तो हमारी बनती रहती है आशाएं बनती रहती हैं, निराशा चली जाती हैं, है ना? तो होप क्या है चाहत क्या है उसको ठीक से पहचानो और उसके अनुसार जियो भैया उसका नाम है पॉजिटिव बी पॉजिटिव नहीं आता कोई चीज है ना वो ब्लड ग्रुप होता है और बाकी धोखा होता है बी पॉजिटिव कब होगा जब वेन यू नो वट इज योअर डेस्टिनेशन हाउ यू कैन रीच देयर एंड उसके अनुसार आप चीज़ों को लगाते हो देन इट इज योर पॉजिटिविटी और आप ये ये मुद्दे जानते ही नहीं हो बस आज ही बढ़िया कल्पना बना कर रखो कुछ नहीं होता उससे है ना वो शुतुरमुर्ग मुर्ख जानते जानते हो शुतुरमुर्ग बिल्कुल बी पॉजिटिव रहता है पता है आपको उससे बड़ा पॉजिटिव दुनिया में कोई नहीं होता है शत्रु जानते है? क्या हैं क्या बोलते हैं अंग्रेजी में Ostrich. Ostrich से अच्छा दुनिया में कोई बी पॉजिटिव नहीं है है ना वो लंबी गर्दन रहती है जब उसके पर अटैक होता है पहले भागता है भागने के बाद रेत में गर्दन घुमा देता है और एकदम शांत चित्तों के बी पॉजिटिव रहता है उसको कोई देखने रहा पॉजिटिव हो गया ऐसा बी पॉजिटिव कोई मतलब नहीं है भैया दूसरा मुद्दा हा माइकलो माइकलो अच्छी बात कर रहे हो जी बोलिए पे कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है तो आप एक एक पॉजिटिव से उसको एक, कैसे करते हो मतलब एक आदमी आपको मारने आ गया नेगेटिव हाँ। नेगेटिव सिचुएशन सिचुएशन बोलोगे बोलोगे पॉजिटिव पॉजिटिव इसको तो आप कैसे पॉजिटिविटी लाते हो लाओ भाई अपने को आपको डिफेंस अब डिफेंस स पॉजिटिव अब क्या कर रहे हैं आपको बचाना तो बचाना है। है। है है। है अरे ये तो तो नेगेटिव नेगेटिव बात है। तो है तो बात अपने आपको बचाने में करना क्या है वो पॉजिटिव बताओ तो अब उसको मारेंगे फिर उसको मारेंगे <laughs> एक आदमी हमको मारने आया बी पॉजिटिव का मतलब आ बेटा इधर और लाओ और खराब सिचुएशन लाओ एक बार जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा लास्ट स्टेज चल रहा था जी। तो सबने कहा कि ट्रैवल मत करो बहुत ही पैनिक सिचुएशन थी सब यही कह रहे थे कि ट्रैवल नहीं करना चाहिए तुम्हें ठीक है मुझे भी लगा कि नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है नाइन्थ मंथ क्रॉस ऐसे था पर उस टाइम पर काफी पैनिक था फिर वही पॉजिटिविटी की नहीं ऐसा नहीं हो सकता जरूरी थोड़ा ना मेरे साथ हो और इस पॉजिटिव सोच के साथ गए तो ऐसा कुछ हुआ नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपकी सोच का प्रभाव आपके हेल्थ और सब कुछ पे पड़ता है देखो एक भाग में हम सहमत है आपकी सोच का अपने शरीर पे प्रभाव परिवार में प्रभाव समाज में प्रभाव पड़ता है लेकिन सोचना सिर्फ अच्छी अच्छी फीलिंग्स से बैठे रहने से नहीं होता है उस सोचने के अर्थ में काम भी करना चाहिए है ना जैसे ट्रेवलिंग नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए था है ना वो तो कोई कारण से दुर्घटना नहीं घटी अलग बात है एक उम्र में या एक स्थिति में यदि कोई एक शरीर कभी तो लोग कर सकते हैं पर ये सोच के नहीं कर पाते कि वो नहीं कर सकते जबकि सब कर सकते है ठीक बात है ये बात बिल्कुल ठीक है लेकिन यदि हम इसको ठीक से समझेंगे तो ये समझना ज़रूरी है कि जब तक इसको बड़े तक लेकर नहीं जाओगे हमारे अंदर पॉजिटिविटी है का मतलब सिर्फ आशा है क्या है इस प्रकार से जब हम चले हैं सभी लोग के लिए बात हो रही है इस प्रकार से हम यदि चले हैं सिर्फ आशा से चालू होकर यदि हम सिर्फ आशा तक भर गए तो कहाँ पहुँचें नहीं नहीं आशा तक नहीं, अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो शुरू हर दिदी आशा दिदी आशा से से करता है और चाहता अच्छा है वही वाली बात हो रही है समझ में नहीं आएगा तो क्या होता है हम आशा से शुरू करते हैं आशा को बना कर रख पाते हैं क्या जिस आशा से आपने शादी की थी उसको बना के रख पा रहे हैं क्या जिस आशा से अपने जिंदगी शुरू करी थी उसको बना के रख पा रहे तो दीदी देखो आशाएं आशा आशा आशा दी। आशा कहा जाए की पानी खत्म हो गया किसी को पानी नहीं मिलेगा दो दिन तक पानी नहीं मिलेगा तो वो एक ऐसा है और फिर पता चले की नहीं मिलेगा तो दोनों में डिफरेंस कहीं ना कहीं थोड़ा और पीछे आके सोचो मानव में कोई आशा से शुरू करता है आप यहाँ पे आई ये समझने की आशा से कि नहीं आई हाँ। और जाते समय भी आशा ही रह गई खाली ऐसा कैसे मैं कुछ समझी तो गई कुछ समझ में नहीं आया खाली आशा तो सफल हुए क्या असफल तो यदि आशा से, से आशा तक की यात्रा है तो ये सफलता नहीं है तो कभी न कभी ये क्या होगा आशाएं फिर कभी कभी निराशाओं में चली जाती है तो पॉजिटिविटी ये नहीं है कि आशा से आशा तक की यात्रा बना के रखो ये पॉजिटिविटी नहीं है ये तो मिनिमम है निराशा कभी कभी आई जरूरी तो नहीं कि हर बार ही आए हाँ हर बार नहीं आई लेकिन अगर सिर्फ आशा से आशा तक रहेगा तो सफलता तो नहीं है तो सफलता कहां से आशा को पहले समझना समझने के अनुसार करना और करने के अनुसार होना इसको बोलेंगे ना सफलता हाँ। तो आशा है उसको हम ठीक से समझ पाए ठीक से कर पाए ठीक से हो गया तो यहां पर वापस आशा है क्या नहीं है ना नहीं। अब यहां पे सफलता है तो अभी प्राकृतिक विधि से आशा है आशा कहां से है आप खरीद के थोड़ी लाए पैदा होने से जीवन में आशाएं हमेशा रहती हैं। कल उसको समझेंगे तो आशा से आशा तक काम नहीं चलेगा आशा से निराशा का काम भी नहीं चलेगा आशा को समझना और उसके अनुसार करना और उसके अनुसार होने से काम चलेगा ये बात समझ में आ रही है ये से समझ में आएगी सर हाँ जी इधर सर आजकल एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है लॉ लॉ ऑफ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन जो भी चाहिए उसको बेच रहा था। अभी ये बहुत सारे मोटिवेटर के लिए है ये सुन लेंगे तो बढ़िया बिजनेस निकल के आएगा अमीर आदमी बनने के लिए करोड़ आदमी करोड़पति होने के लिए सो नुस्खे करोड़पति बनने के लिए सो नुस्खे है ना दो रुपए में दो रुपए में अमीर बनने के लिए करोड़पति बनने के लिए कितने उस, कितने नुस्खे सो नुस्खे सो तरीके इस किताब में लिखे दो रुपए में लोगों ने बस में फटाफट फटाफट फटाफट खरीद ली और कई लोग उसको पढ़ना लग गए थोड़े स्मार्ट लोग भी होते हैं बस चलने के पहले एक आदमी ने सोचा कि सो है कि नहीं फिर ये तो देख लो जितना बोला उतना तो माल है कि नहीं तो ढूंढने ढांडने पर जल्दी गिनती करी बस चालू हुआ उसके पहले ताकि उसको पकड़ सके गिनती करी तो निन्यानु निकले गिनती करी तो नाइनटी तुरंत बस में से उतरा उसको पकड़ा है, झूठ बोलता है बदमाशी करता है तरीके बताएं। तू बड़ा गधा यार। उसमें लिखे हैं और एक में कर रहा हूं। अब फिर भी समझ में नहीं आया आपको तो क्या कर सकते हैं ऐसी तमाम फिलोसफी आती रहती हैं। वो कुछ ना कुछ सामान बेच के चली जाती है आप, आप लॉ ऑफ अट्रेक्शन में आप किताब ले आते हो रुपए की सी डी लाते हो छे सौ रुपए की बुक लाते हो फिर सेकंड वॉल्यूम आता है हजार दो वहां करोड़ों अरबों रुपए गिर रहा है धड़ाधड़ तो वो न, सोवा तरीका कर रहे हैं आप निन्यानो तरीके में उलझे हो इसीलिए <laughs> इसीलिए आप निन्यानु भी फेर में लगे हो और वो सफल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके देखो ना ऐश्वर्य राय के पति अट्रैक्शन लगाओ अगर पता चल गया तो उसका पति डंडा लेके आ जाएगा ये सब फालतू की बातें कल्पनाओं में दौड़ाना है है ना इसका कुछ मतलब नहीं निकलता है। ये सब बातें करने के लिए एक बढ़िया एक बिना कुछ करे बिना कुछ करे कुछ करने के तरीके हैं खाली मन में जगह बनाओ मर्सिडीज कार आना चाहिए मर्सिडीज कार आना चाहिए है ना तो आ जाएगी तो देखते हैं फाइनेंस मत कराओ पैसे मत दो आ जाना चाहिए देख लेते हैं भैया और मन में क्या आना चाहिए कहा अट्रैक्शन है हमारा हमारा अट्रैक्शन सुविधा में किस सुख में हमारा अट्रैक्शन कहा होना चाहिए खत्म हो गई कहानी इतने में पूरी हो गई चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग बात कर रहे थे कितना बज गया बस ठीक है दो, दो, दो पांच मिनट में खत्म कर लेते हैं प्रेम भैया हाँ जी वो एक क्रिकेटर वाला सवाल रह गया हाँ जी किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है लेट्स तो वो सही है कि गलत हाँ स्पोर्ट्समैन बनना है तो सही है कि गलत है सब लोगों का मन बात करने का अगर होगा तो करेंगे स्पोर्ट्स क्या है खेल खेल क्या है खेल क्या है खेल का खेल की शुरुआत कहां से हुई मनोरंजन से हुई खेल की शुरुआत क्या है खेल एक प्रकार का युद्धाभ्यास है <coughs> खेल क्या है प्रैक्टिस फॉर वॉर प्रैक्टिस ऑफ सैनिकों को खिला पिला के राजा अपने यहां रखते थे क्योंकि एक दिन लड़ाई करना पड़ेगी है ना उनको खिलाओ पिलाओ तैयार करो है ना और ज्यादा सोचने वाला सैनिक चाहिए क्या ज्यादा सोचने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी दिक्कत नहीं जाएगी वो बोलेगा मारो तो बोले क्यों मारो तो प्रॉब्लम तो साउंड पे ट्रेन करना है उनको काहे पे ट्रेन करना है अटेक तो बिल्कुल सुनना ही नहीं है तो शुरू कर देना है तो उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा बुद्धि उनकी ऐसी चीजें खिलाफ पिलाओ जिसमें कि सोचने समझने की ताकत उनकी कम होते जाए यह उनकी मजबूरी राजाओं की अब राजा साहब की तो लड़ाई नहीं हो रही पिछले दो साल तीन साल चार साल और जितने सैनिक थे खा खा गए सब ऐसे हो गए अब एक दिन युद्ध आया तो अब अब लोगों को तलवार ही नहीं मिलती कहा रखी है <laughs> किससे से उठी नहीं रही चली नहीं रही तो क्या करें वहां से खेलों का डिजाइन शुरू हुआ है ना तो क्या जैसे मान लो किस तरह के सैनिक हैं उनके क्या टेक्निक से वहाँ काम आती है उस फाइन टेक्निक को पकड़ा जैसे मान लो कोई सेना है वो पैदल चलती है तो पैदल चलने के लिए पैदल चलने के लिए सेना को एक स्किल क्या चाहिए पूरे समय उसका पैदल चलना फिटनेस रहना चाहिए उसको किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा तो आप पैदल चलने के लिए खेल बनाए दौड़ो चलते ठीक कितने समय में कितना दौड़ना तो एक बड़ा खेल बन गया जो बनाए वॉर में फिटनेस बनाने को कोई एक आदमी घोड़े पे के तो उसको घोड़े पे अपना संतुलन बनाना है तो घोड़सवारी की ट्रेनिंग तो घुट घोड़े चलाते रहो घोड़े को भी ट्रेनिंग होते रहे गधे को बोलते रहे दोनों को जरूरी है और अब घोड़े पे बैठ के तलवार चलानी है तो उसमें घोड़े पे खड़े होकर चलाना है अब आपको उसकी स्किल तब तो, आप जाके तो बाहर जाके देख लो बच्चे अभी खेल रहे उनके लिए हर चीज के खेल है वहां पर कोई रूल्स नहीं है कोई युद्ध नहीं है कोई कॉम्पिटिशन नहीं है उनके लिए हर सामान खेल का सामान है है ना उस खेल से बच्चों में ग्रोथ है जैसे आप खेल लाते हो क्रिकेट कबड्डी फुटबॉल ये सब है ना युद्ध के लिए है सैनिकों को तैयार रखना है युद्ध जब होगा तब तक तो जैसे हमारे अभी सैनिक हैं तो राजाओं ने ये शुरू किया है अभी आज की गवर्नमेंट ने किया ऐसा नहीं राजाओं के ज़माने से ही शुरू हुआ और आज भी आज भी जरूरी कि वहाँ ये सब करते रहना जरूरी है ना गड्ढा खोदो भरो गड्ढा खोदो भरो ये करते रहते हैं ये सारे खेल गया है गड्ढा खो और वापस शाम को भर दो क्या करना है गड्ढा खोदो और भर दो समझ में तो यहाँ पर आ, तो यहाँ पर आ, जो आ, रेगुलर गेम्स बैडमिंटन उनकी मनाई है या <laughs> भैया उनकी जरूरत नहीं है हम यहाँ पर जो काम की जरूरत है वो करते हैं अब बैडमिंटन कितना अच्छा खेल है उधर से तो डाल दो उधर उधर दो डाल दो। दोनों बैठ के तय कर लो किधर रहना चाहिए प्रकृति जैसी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ मानव उसके शरीर में जो ऊर्जा आई वो कितनी सारी चीज़ों से हवा पानी खाने से मिलके बनी उसको हम जाया कर रहे हैं या उसको सदुपयोग कर रहे हैं बच्चों में खेल अनिवार्य है कह के लिए शरीर पर संतुलन पाने के लिए नियंत्रण पाने के लिए चीज़ों को पकड़ के छू के देखते हैं तो उनको पकड़ पता लगता है कड़क क्या होता है नरम क्या होता है रेती क्या काम करती है तो कल को बिल्डिंग बनानी होगी तो उनको ये समझ में आएगा कौन सा मटेरियल किस प्रकार का होता है वो सब छू के घ कर स्वाद लेके बच्चा उसको समझता है और उसके लिए हर चीज खेल है उसको अलग से कोई गेम नहीं चाहिए ना अलग से कोई सामान चाहिए ही डोंट नीड एनी मटेरियल टू प्ले एवरीथिंग इज देयर फॉर प्ले जैसे ये जगह आती है उनको अब फीलिंग आए वो यहां पे कुछ अलग टाइप से करेंगे यहाँ ऊपर आ जाएंगे कड़क पे तो यहाँ अलग टाइप से करेंगे है ना एवरी थिंग इज फॉर प्लेइंग ठीक है ये बात बट प्लेइंग इज नॉट फॉर फाइटिंग नॉट फॉर वॉर टू अंडरस्टैंड द नेचर तो बच्चे जो हैं सारा का सारा कुछ जो है वो नेचर को समझने के लिए खेल करते हैं है ना और वो अनिवार्य है उनको आप छूट दे दो वो करते रहेंगे समझते रहेंगे कोई गेम की जरूरत नहीं कोई सामान की जरूरत नहीं है कोई उनको प्लेग्राउंड भी नहीं चाहिए है ना उनके लिए घर प्लेग्राउंड है उनके लिए मम्मी की सिर प्ले है पापा की गोदी प्ले है आप देखते हो हर जगह उनका प्ले है उनका प्ले ग्राउंड बना रहें दो तो आप क्या दिक्कत है है ना एक प्रकार का आवेश आवेश में कंपटीशन, कंपटीशन में फिर हमारे को मजा आता है, है, ना? ये में आती है। हाँ जी? हाँ? जिस तरह के खेलो की अभी हम बात करें वो एक बच्चा हाथ में आ गया उससे खेल लिया एक के तो खेल मतलब खेल अभी जो होता है वो कॉम्पिटिशन होती है लेकिन एक खेल भावना के साथ भी तो होता है जो खेल भावना जगाने के लिए भी होता है खेल की भावना क्या होती है बताओ वो टीम स्पिरिट होती है हाँ टीम स्पिरिट। एक साथ, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ हो जाना टीम स्पिरिट और करना क्या <स्थाथ> भैया जो आपकी टीम स्पिरिट है वही सबसे खतरनाक है तो फिर एक एज के बाद बच्चा क्या करे तब भी खेलना तो चाहिए एक एज के बाद बच्चा चीजों को समझता है और उत्पादन करता है उत्पादन एक प्रकार का एक उम्र के बाद मनोरंजन है खेल है सार्थकता में काम करना बच्चा उन्हीं चीजों के साथ उन्हीं वस्तुओं के साथ बच्चा पहले सीखने समझने के लिए काम करता है उसका नाम खेल है उम्र बढ़ने से यदि समझदारी बढ़ती है तो उन्हीं चीजों के साथ अब उसको एक नया सृजन का काम करता है और सृजन करना अपने आप में एक खेल है अगर समाधान हो गया तो सारा काम खेल है लिख लो समाधान के साथ प्रत्येक कार्य खेल है समाधानपूर्वक हर कार्य खेल बनता है समाधानपूर्वक सुखी होकर प्रत्येक कार्य क्या हो गया खेल एक प्रकार का खेल है वो तो जैसे अभी रोटी बनाने खेल चल रहा होगा उधर है ना विदाउट कम्पटिशन कोई कम्पटिशन नहीं है है ना जैसे आप भी यहाँ बैठे हो देखो आप भी यहाँ बैठे हो तो आप भी हाथ हिलाते हो हम भी यहाँ खड़े हम भी हाथ हिलाते हैं ये हाथ अगर ऐसे खेलने लगे खेल है कि नहीं है तो क्या होने लगेगा खट क्या होगा? भैया जी संगीत के भी, संगीत के के भी भी बारे में दीजिए। भैया भैया भैया भैया इसी भ्या? <laughs> भ्या कि आप जो जो बोलना बोल दो यार आप तो बोलोगे <laughs> नहीं नहीं ये थोड़ा काफी समय से अटका हुआ अटकी हुई चीज थी इन्होंने जिक्र कर दिया मैं वही सवाल पूछना चाहता थोड़ा और रख के आर्ट्स के बारे में कुछ भी है मूर्ति कला आर्ट के बिना हमारी जिंदगी में सफलता नहीं है जिंदगी जब सफल होती है तो जो कुछ भी करते हैं वो आर्ट ही है तो मैं एक स... सफल जिंदगी आर्ट है सवाल ये उठ रहा है की आर्ट की भी मान लो कुछ लिखना है एक लिखने के एग्जांपल ले, ले लेते कविता कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाव है मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ठीक है ना मेरे में अभाव है मैं इसीलिए अपने शब्दों को उतार रहा हूँ किसी के बाद भी लिख सकते आप ये मैं नहीं कह सकता अगर मैं पूर्ण हो जाऊं तो उसके बाद मुझे लिखने की जरूरत बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप सम्मान पाने के तो हाँ, तो तो हाँ। कोशिश हाँ। कर रहे हैं तो मतलब हमारे लिए इनका लिखना अभिनय कहा हमने कल डिस्कशन भी हुई थी हमारी तो तीन जो आपने वो बताए थे टूल दूर श्रवण दूर वो तो एजुकेशन के टूल्स की तरह इनको हम देख सकते हैं। ये भी एजुकेशन के टूल है एक बात दूसरी बात गीत नृत्य संगीत जो है अभी तो पैसे के लिए है अभी तो अपने विशेषता बताने के लिए है लेकिन मानव परंपरा में भी गीत नृत्य संगीत की बात रहती ही है गीत नृत्य संगीत का मतलब क्या हुआ हमारी जिंदगी में जब सफलता होती है खुशहाली होती है तो किसी न किसी प्रकार से हम उसको व्यक्त करते हैं उस समय ये नहीं कि कौन कितना अच्छा सुर में गा रहा है ना कोई कंपिटिशन उसमें नहीं है तो किसी न किसी प्रकार से हमारे को उत्सव मनाने की योग्यता भी चाहिए जैसे है ना अभी खुशहाली कोई होगी मान लो आज ही जैसे कोई खुशहाली का अवसर हम बना रहे हैं तो कोई अच्छा खाना बनेगा कि नहीं बनेगा किसी को खाना बनाता नहीं आता हो तो क्या हम उत्सव में भागीदार हो पाएंगे नाटक और अभिनव है ना तो ये दिखता है कि सारे गीत संगीत नृत्य मानव जिंदगी की सफलता को इंडिकेट करने के लिए हैं। अभी तो मनोरंजन के साधन बने बढ़े हैं लोगों की रोजी रोटी के साधन है क्या क्या साधन है रोजी रोटी के साधन है जो उत्सव की चीज उत्सव की वस्तु यदि पेट भरने की वस्तु बनती है तो उससे ज्यादा दुखी कोई नहीं रहता यदि उत्सव की वस्तु मेरे अहंकार की पूर्ति के लिए होती है तो उससे दुखी कोई नहीं रहता ये सारी कलाए कला बन गई यदि इससे पेट भरना है इससे नाम कमाना है बड़ा प्रॉब्लम है जी इतना संकट इसमें और नहीं तो अभी एक आदमी जब सुखी होता है वो चलता है तो उत्सव दिखता है वो बोलेगा तो उत्सव होगा वो खाएगा तो उत्सव होगा वो नहाएगा तो उत्सव होगा हर दिन हर पल हर पल उत्सव ही उत्सव होगा अब उसका जो कुछ भी होगा वो गीत होगा संगीत होगा वो अपने आप भी होने वाली बात ये बात समझ में आती है भैया एक हाँ जी हाँ जी ये जो हम लोग ग्रूमिंग करते हैं जैसे गर्ल्स मेकअप लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं तो वो क्या सही है या? एक थोड़ा जोर से बोलेंगे भैया एक मिनट हाँ एक मिनट वो बोल रहे हैं कुछ ये जो हम ग्रूमिंग करते हैं लिपस्टिक मेकअप वगैरह ये सब वो सही है है कि गलत को के रखना ही। क्या करोगे आप बताओ ना आप अपने को पहचानते नहीं हो लोग आपकी तरफ ध्यान देते नहीं है और आपको तभी तरफ जब लोग आपको ध्यान देते तो कभी आप दाढ़ी कटाते हो कभी बढ़ाते हो कभी काले बाल को सफेद करते हो कभी सफेद बाल को काले करते हो करेगा क्या आदमी कभी पेंट सिले हुई पैंट पहनते हो कभी सिले हुई पेंट को फाड़ के पहनते हो आदमी करे तो क्या करे आपको पता है ये बात आपको पता है एक जम, एक समय में पेंट को सिल के पहनना एक अच्छी बात सिलाई इतनी महंगी है इतनी अच्छी मजबूत धागे से लगी है इसके लिए उसका बहुत दाम रहेगा है ना अभी सबसे महंगी पेंट कौन सी होती है उसको बोलते हैं बुलेट क्या बोलते हैं उसको गन शॉट गन शॉट कपड़ा था गन शॉट का मतलब क्या हुआ है ना ऐसा बताते हैं पता नहीं क्या वो एक पेंट से पूरी कंप्लीट जीन सिली और उसको यहां पे टैग कर दिया किसी चीज पे और ए के फोर्टी सेवन लिया कोई गन ली और उसमें गोली मारी अब गोली मार जितने छेद उसमें निकले गिनो जितना छेद है उतना उसका दाम है अब ये बात अलग कि छेद कहाँ हो गया वो आपकी किस्मत आदमी क्या करे पैंट पहन के सुखी नहीं निकाल के भी सुखी नहीं फाड़ के सुखी नहीं क्या करेगा क्या आदमी अब सही गलत का चक्कर लगा दोगे तो बेचारा कहा जाए तो बेचारे को फ्री करो है ना नो सही गलत आदमी जब तक सुखी नहीं होगा <laughs> सुखी कोई वस्तु हाथ में नहीं आएगी आदमी यही धक्के खाएगा कि नहीं खाएगा And don't be personal. <laughs> कोई भी आदमी व्यक्तिगत ले और यदि व्यक्तिगत ले, ले तो उसका भला हो जाएगा। <laughs> भैया हाँ जी आ, मेरा क्वेश्चन था कि आ, भाई तुमने सबके माई क्यों कम कर दिए भाई क्या नाराजगी क्या है यार हाँ जी तो बच्चों ये जो गेम्स है क्रिकेट बैडमिंटन और चेस वगैरह जो भी है वो तो उससे स्किल्स डेवलप होंगे ना कितने अच्छी स्किल बताओ एक आज एक बॉल है और एक लकड़ा का डंडा है, है ना? इतने साल से इतने पीछे पड़े बॉल के अच्छा कोई आदमी ऐसा कर रहा है आपको क्या इंटरेस्ट है इसमें उसको करने तो कर भाई आपने इंटरेस्ट लिया <coughs> आपने इंटरेस्ट ले लिया तो ऐसे लोगों को बेकूफ लोगों को आपने देवता बना दिया जो तय नहीं हो रहा क्या कंट्रीब्यूशन क्या है पूरी सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्टिविटी क्या है समाधान क्या हुआ शांति क्या हो गई अभ्यता क्या हो गया संतुलन क्या हो गया कुछ भी नहीं हुआ चूंकि आप इंटरेस्ट लेते हो यदि आप समझदार हो जाते और आप इन सच्चाई में इंटरेस्ट लेते तो उनको भी शायद सच्चाई करना पड़ती है ना तो ये समझ में आता है कि नॉन प्रोडक्टिव चीजें अपनी एनर्जी गंवाना और उसमें इतना वाह वाही इतना पैसा जुड़ गया उसमें पैसा मिलता है तो सब चीजें हो रही है ना उसमें पैसा ना मिले तो बेकूफी नजर आएगी एक आदमी खड़ा है स्टेडियम के अंदर एक आदमी बॉल फेंक रहा है एक फेंक रहा है अगर कोई देखने आए तो क्या उसमें उपलब्धि है है ना और आपको सिखा दिया चौका पड़ने पर है करना आपको सीखे आप आवेश किक आप सुखी कभी नहीं हुए उसके चौका पड़ के आप सुखी हो जाओगे चौके ऐसे नहीं हो छक्के से सुखी हो जाओगे है ना लेकिन आ, आप शरीर को साधने का का का हो जैसे है है है है उससे बच्चे बच्चे होता होता भी ऐसा कुछ नहीं बहुत इतना बड़ा सीर हो जाता है उसका <laughs> ये समझ में आना चाहिए <laughs> संबंध पूर्वक जीने की योग्यता आ जाए शिकायत मुक्त संबंध अभाव मुक्त संबंध ऐसी योग्यता चेस आ जाती है चेक ये आती है।, है ना किस प्रकार से घेराबंदी करने कहा किसी को नीचे दिखाने यही सब तो सिखा रहे हैं हम लोग ये सारा युद्ध युद्धाभ्यास है बेटा ये सब एक लाइन में बता दिया ये युद्ध की प्रैक्टिस है घर में बैठे बैठे आपको ये सोचते रहना है किस प्रकार से घेराबंदी करेंगे उस क्या करेंगे तो ये युद्ध का एक डेमो यूनिट हमने बनाकर रखा हुआ है और धीरे धीरे क्या हो गया व्यापार हावी हो गया व्यापार हावी हुआ तो युद्ध भी व्यापार का हिस्सा बन गया आज तो पूरी कई कंट्रिया युद्ध इसलिए कराती है क्योंकि व्यापार होता है तो आज युद्ध से ऊपर व्यापार चला गया तो शिक्षा भी व्यापार के लिए संविधान भी व्यापार के लिए और युद्ध भी व्यापार के लिए समझ में आ गया ठीक है जी और माने प्रेम को समझना है कि नहीं समझना है कर ले पूरा कल करें ठीक है आज की एक काम करें गोष्ठी आज की स्थगित है है ना क्योंकि अब समय नहीं बचा तो गोष्ठी को छोड़कर प्रेम को समझ लें बेटर ऑप्शन तो इसके बाद आप घूमो फिरो रिलैक्स हो जाओ और अपना खा पी के तैयार हो जाओ हाँ जी माइक में बोलो बटन दबाइए ना दुवार। दुवार। जो हमारी शिक्षा और शिक्षा है हाँ उसमें बच्चे का मतलब स्किल को डेवलप करने के लिए मतलब दिमागी तौर पे और शारीरिक उसको कुछ एनहेंसमेंट करने के लिए ताकि वो प्रोडक्टिविटी में हमसे भी आगे बढ़े ये सबका प्रश्न है सबको ध्यान आ रहा है क्या कह रहे हैं वर्तमान एजुकेशन में स्किल के लिए कुछ प्रावधान है या नहीं है ये पूछ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं नहीं हमारी हम जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं हाँ। हम इस जो इस शिक्षा की बात कर रहा हूँ उसमें मतलब वो बच्चा आ, उसका दिमाग हमसे भी ज्यादा डेवलप हो शरीर हमसे भी ज्यादा डेवलप हो ताकि वो आ, प्रकृति को हमसे भी ज्यादा देने वाला बने तो उसके लिए कुछ व्यवस्था के लिए पूरा कार्यक्रम है अभी हमारे ज्ञान ग्रुप के बच्चे सबसे छोटे हैं तो उसी है में के के कुछ खेलों को इंक्लूड किया उसी में सारे है। खेल हैं गोबर कैसे उठाना साबुन कैसे बनाना दौड़ाना सामान लेके कैसे जल्दी दौड़ना लकड़ी कैसे काटना और ये बिजली कैसे ठीक करना और पानी की टंकी कैसे भरना और पानी के पाइपलाइन कैसे ठीक करना वो सारा का सारा खेल है उनके लिए काम नहीं है उनके लिए क्या है खेल तो हमारे जितने मेंटर्स होते हैं वो सबको पता है कि ये खेल बना रखते हैं उसको और उसमें वो सीखते हैं और शरीर में व्यायाम भी होता है शरीर उनका आप बच्चों देखिए जो विवेक ग्रुप के बच्चे हैं उनका हालत देखिए आप जो शहर में बच्चे हैं उनके हालत देखिए उनके शरीर की हालत भी देखिए और उनका चीजों के प्रति सेंस देखिए किस प्रकार से चीज़ों को कर पाते हैं है ना आपको पता चलेगा अध्ययन करना पड़ेगा थोड़ा रुकना पड़ेगा चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं तो प्रेम इज नॉट ए प्रैक्टिस ऑफ वॉर तो प्रेम क्या है अभी तक जो प्रेम आप जानते हैं वो क्या है अभी आपका जो प्रेम है वो प्रेम चोपड़ा है क्या है प्रेम चोपड़ा चार विषय में से एक विषय बराबर प्रेम चार विषय में के चार विषय के लिए चार विषय के लिए किसी को पहचान लेना बराबर किसी आदमी को किसी व्यक्ति को यदि आपने चार विषय के लिए पहचान लिया मतलब समझ लो कि आपको लाल वाला प्रेम हो गया एनीथिंग कैन हैपन ऑन ए कप ऑफ टी कप ऑफ कॉफी यहां से चलता है प्रेम चालू होता है कि नहीं होता तो चार विषय के लिए पहचान बराबर अभी भ्रमित प्रेम जैसे कैसे होता है पहले कॉफी से बात शुरू होती है. होती कि नहीं होती आहार पहला मुद्दा फिर बोला देखो कॉफी बहुत हो गया काम करते हैं लंच करने चलते हैं, लंच तो फिर लंच पे एक बात पहुंचेगी, ठीक है ना कई दिन तक लंच चलेगा सुबह लंच डिनर ये फिर यहाँ फिर वहाँ फिर इंदौर फिर भोपाल चले इधर चले लंच डिनर चल रहा है खाने के लिए फिर एक दिन एक दिन किसी को फोन किया देखो तुम्हारे बिना मेरे को नींद नहीं आ रही तुम्हारे बिना मेरे को नींद नहीं आ रही सुनने वाले को लगा किसको अब प्रेम हो रहा है आगे बढ़ गई बात अगर समझदार आदमी हो तो क्या बोलता कि नींद नहीं आ रही तुझे तो काम कर मम्मी की गोदी में जाके सो जा या डॉक्टर को दिखा है ना तो आहार से बात शुरू हुई तो आगे कहां पहुंची निद्रा पे ऐसा मन करता है कि तुम्हारी गोदी में सो जाऊं ये जुल्फ अगर बिखर जाए और मैं नीचे घुस के सो जाऊं भैया तो अपने मम्मी गोदी में जाके सो सोने के लिए इधर आए क्या भाई? अगर कोई आदमी इतना जागृत रहे तो उसको ये प्रेम नाम की बीमारी हो ही नहीं सकती हो पाएगी इतना ऑब्जेक्टिवली आदमी अगर चले <laughs> तो उसको प्रेम नहीं हो सकता होगा ये वाला तो नहीं होगा प्रेम चुपड़ा तो चार विषय के लिए आपने किसी को पहचान कर ली तो पहला मुद्दा आया आहार पर काम चला उसके बाद बढ़ गया निधरा थोड़े दिन बाद इसके बाद आगे प्रेम आगे बढ़ेगा ना कि नहीं बढ़ेगा विकास उसमें होगा भय अचानक लड़के ने लड़की को फोन किया लड़की ने लड़के को फोन किया क्यों तुम मुझे छोड़ तो नहीं चले जाओगे तुम्हारे बिना तो मैं अब जी नहीं सकता अब ये क्या आ गया भय आ गया तो भय आ गया तो लगा वाह क्या प्रेम हुआ देखो मेरे बिना तो जी नहीं सकता है जबकि प्रेम क्या है तुम्हारे बिना मैं आराम से जी सकता हूं इसका नाम है प्रेम प्रेम क्या चीज है प्रेम एक प्रकार की योग्यता है अपने में एक पूर्णता है कि भैया किसी के बिना भी हम जी सकते हैं उसका नाम है प्रेम ये पचेगा नहीं ना तो हम साथ इस प्रकार इसलिए हुए हैं कि हमारी भी योग्यता आ जाए कम्प्लीटनेस आ जाए तो मैं कंप्लीट हो सकूं, तो मेरी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है तो मैं अभाव मुक्त हो जाता हूं शिकायत मुक्त हो जाता हूं डिपेंडेंसी मुक्त हो गया मेरे में जीने की योग्यता आ गई इसके लिए धन्यवाद भैया आपके साथ रहकर हमारे में जीने की योग्यता आ गई तो हम इसको कह रहे हैं प्रेम तो यह समझ में आना चाहिए प्रेम क्या है पूर्णता में रत। क्या मतलब हुआ इसका लिविंग इन कंप्लीटनेस इज अ प्रेम क्या पूर्णता है क्या पूर्णता देखिए एक छोटी सी लाइन हम समझ सकते हैं एक छोटी सी लाइन उधर लिखता हूं समझ में आएगी आपको यदि कोई युद्ध है तो युद्ध का कारण क्या हो सकता है अगर युद्ध है तो कारण विरोध बिल्कुल ठीक बात शॉर्टकट में कर लेते हैं अगर विरोध है तो युद्ध है और विरोध का कारण मनभेद कौन सा भेद और मनभेद है तो मतभेद और मतभेद क्यों है क्योंकि मतांतर है फिर से साइकिल सर्क, पूरी करते हैं मतान्तर अभी आपको बताएंगे हिंदी में अंग्रेजी में तो मतान्तर है मतान्तर क्यों है क्योंकि मत है और मत क्यों है क्योंकि भ्रम है एक साइकिल ये है यदि यदि कोई युद्ध है तो उसका कारण क्या है विरोध लंबे समय तक विरोध हो गया तो युद्ध युद्ध खत्म करना है तो क्या खत्म करना पड़ेगा और विरोध क्यों है क्योंकि मन में भेद आ गया है तो विरोध खत्म करना होगा तो क्या करना पड़ेगा मनभेद मनभेद क्या है मतभेद मतभेद क्या चीज है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो लंबे समय तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहा हम साथ जीते रहे तो वो ट्रांसफॉर्म करके गया कहां चला गया वो मनभेद में चला गया तो डिफरेंसेस के साथ जीने से मनभेद हुआ तो मतभेद को खत्म करना होगा तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा डिफरेंसेस खत्म करना पड़ेंगे मतान्तर मतान्तर का विलय करना पड़ेगा और मतान्तर क्यों है क्योंकि मान्यताएं और मान्यताएं क्यों है ये मत हैं। एक, एक प्रकार का ओपिनियन और वो कहां से आ रहा है ओपिनियन भ्रम से भ्रम से अगर आ रहा है तो यह बात समझ में आया जैसे ईश्वर कोई चीज है एक उदाहरण लेते हैं ईश्वर के बारे में एक भ्रम है हम नहीं जानते ईश्वर क्या चीज है तो क्या हो गया आपकी एक ओपिनियन हो गया आप बोलोगे इन माइ व्यूज ईश्वर इज लाइक दिस अदर विल अदर विन माई व्यूज इट इज लाइक दिस तो क्या हो गया दोनों के मत में क्या हो गया ओपिनियन क्या हो गया डिफरेंस हो गया तो अब ये भेद हो गया अंतर होने से भेद हुआ उससे आगे चल के मन में क्या हो गया हिंदू के मन में मुस्लिम मुस्लिम के प्रति क्या हो गया मतभेद से मनभेद हुआ ठीक हो गया अब विरोध हो गया तो क्या करेंगे युद्धि करेंगे ये बात समझ में आया इसमें कहीं प्रेम है क्या इसमें कोई प्रेम नहीं है अगर इसको ठीक करना है तो क्या होगा भ्रम की जगह प्रमाण प्रमाण होगा तो मत होगा या समझ होगी प्रमाण से समझना होता है तो मत नहीं है मत और समझ में अंतर आया कि नहीं आया पता चला आपको ये गिलास अपने आप में सच्चाई है या नहीं आप इसको ठीक ठीक जानते नहीं हो तो आपकी एक ओपिनियन है इसके बारे में और ऐसी ओपिनियन से सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं यदि प्रमाण पूर्वक चीजों को समझते हैं तो समझ होती है समझ हो गया तो क्या हो गया है ना हम क्या होते हैं सहमत होते हैं प्रमाण के साथ समझ के साथ सहमत और सहमत हो गया तो एकमत हो गया और एकमत हो गया तो क्या हो गया एक मन और एक मन हुआ तो इसने हुआ और स्नेह हो गया तो पूरकता हो गई और पूरकता हो गई तो युद्ध की जगह पर क्या हो गया शांति यदि इतना कुछ हुआ इसका नाम है प्रेम इसका नाम है प्रेम उसको दूसरी भाषा में लिखते हैं तो कोई भी दो मानव में प्रेम का मतलब क्या हुआ लक्ष्य में लक्ष्य में क्या हो गए समान हो गए तो प्रेम का पहला मुद्दा क्या हुआ स्टेज वन क्या हो गया लक्ष्य में समान प्रेम को दूसरी भाषा में बोले अंग्रेजी में तो क्या बोलेंगे फ्रिक्शन फ्री रिलेशनशिप फ्रिक्शन फ्री रिलेशन बात समझ में आई तो फ्रिक्शन फ्री रिलेशन हुआ तो फ्रिक्शन कहा है अभी अभी मानव में फ्रिक्शन कहां है साथ में रह रहे हैं लेकिन दोनों के लक्ष्य अलग अलग है साथ में रह रहे हैं लेकिन दोनों के लक्ष्य अलग अलग है तो पहला स्टेज तो अपने को ये पार करना पड़ेगा कि दोनों के लक्ष्य समान हो तो मेरे में क्या गलती है उस है ना उसको ठीक करने से वो ठीक होने वाला है तो प्रेम पूर्वक जीने के लिए पहला कदम हुआ लक्ष्य में जागृति ये ठीक से समझ में आ रहा है अभी कैसा है अभी पत्नी का कोई अलग लक्ष्य है पति का कोई अलग लक्ष्य हिंदू का को कोई अलग लक्ष्य है मुस्लिम का कोई अलग लक्ष्य है अभी हम चाहते हैं कि मेरे लक्ष्य में आप जियो तो भी प्रेम नहीं हो सकता यदि वो गलत है तो आपके लक्ष्य में मैं जीऊँ तो भी प्रेम नहीं हो सकता यदि वो गलत है तो हम दोनों अपना अपना मानना था छोड़ दें और किसी एक्स वाई जेड के अर्थ में जीने लगे तो भी प्रेम नहीं हो सकता तो क्या करना पड़ेगा हमारे को लक्ष्य में जागृति होना पड़ेगा हमको समझना पड़ेगा कि आखिर लक्ष्य क्या चीज़ है ये बात समझ में आई तो यदि लक्ष्य समझ में आ गया तो हम हम लक्ष्य में सहमत हो गए तो एक घाट बढ़ा तो फ्रिक्शन कम हुआ या बढ़ा फ्रिक्शन कम होगा कि बढ़ेगा जैसे हम लोग यहां पर रहते हैं हम सब लोगों का लक्ष्य एक है ठीक चलेगा क्यों ज़्यादा ज़्यादा लंबा? यदि सही लक्ष्य होगा तो लंबा चलेगा और सही नहीं होगा तो चलने वाला नहीं है, तो सही होने से ही समान है। ये बात समझ में स्टेज वन दूसरा एक्सपेक्टेशन में समान होना अपेक्षा में समान होना प्रेम का घाट नंबर दो तीसरा योजना में समान होना अभी घाट नंबर तीन चौथा कार्यक्रम में समान होना तो घाट नंबर चार ठीक है उसके बाद भागीदारी में समान होना भागीदारी में समान होना तो घाट नंबर पांच और छठा क्या है फल परिणाम जो भी आया उसमें भी समान रूप से खड़े रहना बराबर घाट नंबर छ यदि ये समझ में आए यदि ये, ये समझ में आ गया तो जब तक एक से छः तक में हमारे किसी भी एक आदमी के साथ यदि हमारे में समानता नहीं होती है तो प्रेम का अनुभूति नहीं हो सकता है प्रेम क्या चीज है इट इज कम्प्लीटली फ्रिक्शन फ्री हो जाना कैसे हो जाना फ्रिक्शन फ्री हाँ जी पार्टिसिपेशन और फल परिणाम में भी समान होना मतलब अच्छा परिणाम आया तो अभी हम क्या करते हैं अभी कैसे करते हैं हम अच्छा परिणाम आया तो मेरे कारण गलती आई तो तेरे कारण यहाँ पर उल्टा हो रहा है इसका जस्ट उल्टा हो रहा है अच्छा हुआ तो आपके कारण और कुछ कमी रह गई तो मेरी जिम्मेदारी थी, से मुझे ठीक से प्रस्तुत होना चाहिए था तो मेरे कारण इसको कल और विस्तार से समझेंगे तो प्रेम Hello. क्या है फ्रिक्शन फ्री रिलेशन हाँ जी कोई प्रश्न करे ये वर्तमान में जो प्रेम विवाह हो रहे हैं वो क्या भ्रम है या समझ है वो तो प्रेम चोपड़ा कर रहा, रहा है <laughs> बताया ना चार विषय के लिए पहचानना बराबर प्रेम विवाह वो तो हो गया गलती की बात तो हो गया अब सही को समझ ले आपका प्रेम विवाह नहीं हुआ उसको दुख मत बनाओ हो भी जाता तो ऐसा ही आइटम मिलता ठीक है बात समझ में भाई अभी ये समझ में आ जाए ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार से है ना हम एक फ्रिक्शन फ्री जीने के स्वरूप को पहचान सकते हैं फ्रिक्शन फ्री जीना अगर समझ में आता है तो उसका आधार क्या बना हम सब जो भी अध्ययन पूर्वक क्या कर रहे हैं पहले लक्ष्य में समानता उसके बाद मैं हटा देता हूं ये बात समझ में आया कोई प्रश्न इसमें अच्छा यह मन में विश्वास रखने से हो जाएगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा एक्चुअली लक्ष्य क्या है ऐसा कोई लक्ष्य को, लक्ष को पहचानना पड़ेगा जिसमें आपकी भी सहमति हो जाए इनकी भी सहमति हो जाए और सर्व मानव की सहमति हो जाए सही में एक गलती में अनेक जब तक हम अनेकता में जियेंगे प्रेम हो सकता है विरोधी ही विरोध होना है विरोध होगा तो प्रेम कैसे होगा तो घर्षण हो रहा है जैसे एक पति कुछ बोलता है पत्नी तुरंत मना कर देती थी पत्नी कुछ कहे पति तुरंत मना कर दे है।, है ना परिवार एक कुछ कहे दूसरा परिवार तुरंत उसका विरोध करता है क्यों क्योंकि फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन कहाँ पर है इतनी छह जगह पर फ्रिक्शन है तो हमारा प्रोग्रामिंग प्लानिंग ही ठीक नहीं हो रहा है तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग ठीक हो जाने से ही कोई प्रेम की बात है उसका मतलब है फ्रिक्शन फ्री रिलेशनशिप ठीक है जी अभी के लिए आगे का प्रोग्राम क्या है वो समझ दें दो मिनट बैठी है तो कितना बज गया भाई अभी साढ़े छः बज गया बढ़िया इसके बाद आप भोजन करेंगे और कितने बजे आएँगे अभी बताओ जो लोग परफॉर्म करने वाले हैं वो लोग अपना आ, अगर डांस करना है तो ट्रैक सबमिट कर दें और जो लोग सिंगिंग करने वाले हैं तो कराओ नहीं रहेगा जो स्टेज पर सेंस रहेगा और जो इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे उनके साथ गा सकते हैं ठीक है तो उसकी लिस्ट अभी आके कंफर्म कर दें एक बार रीचेक करवा लें अपने नाम की और जिनके डांसेस हैं वो अपना ट्रैक सबमिट कर दें और जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं वो साढ़े सात से पौने आठ के बीच आ जाएंगे और अटेंड करने के लिए पौने बजे सब लोग आ जाएँ विल एस डेट ठीक है जी धन्यवाद नमस्कार आप लोगों ने बड़े ध्यान सुना आज के दिन के लिए बहुत बहुत जुटाली आपके लिए